पीछे संकीर्तन कर रहे थे पर भगवान से कहां सहनो मेरा कहा ठाकुर जी जैसे हम लोग जैसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता ऐसे भगवान भी बिना भक्त के दर्शन के रह नहीं सकते हैं भक्त पुकारे और ठाकुर जी ना सुने ये तो संभव है ही नहीं निश्चित रूप से ठाकुर जी को सुनना ही पड़ता है वह है प्रमार परमाण नामदेव जी के चरित्र में हम लोगों ने कल श्रवण किया वो नामदेव जी की अद्भुत भक्ति है ऐसे कई उनके प्रसंग और हैं जो आज हम आप सब महाराष्ट्री से कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे वह सभी शांत चित्त हो करके विराज़े और पूज्य महाराष्ट्री की वाणी का लाभ लें आप सबको जय श्या जय गो जय गोपाल हरि ओम श्रीमते ओ तत्श्रीमतेमचंद्रा नम ओ नम चरण चरणकमल चिन्मकर भक्त भक्तजनमसनिवाय श्रीरा चंद्रा वागी वदने ल्मी से चक्षसे यस्ते हृदेश संविद तम ऋषि भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणख्यम परम धाम जगद्धाम प्रहलाद नारद परा शर कुंडरी व्यासरीशुकनकदाल वशिठ विभीषणीन पुण्या परम भगवता वाछाकलुभ्य सिंधु्य च पतिता पवने वैष्णव्यो नमो सीतांभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परा यद विश्व जगत्स्थवरजंगम ताेनु शिसा वंदे भूतभव्यतर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक इनके पद वंदन किए नाशें विज्ञाने मंगल आदि वस्तु न और हरिजन को यश गाम ते हरिजन मंगल रूप सब संतन मिल निर्णय कियो मति मथिश्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरिके हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यशगाओ भवसागर से तरन को नाहीन यान पाओ श्री हरिजो आय विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज तुम पाछ जो और श्रोता हैं रस के सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान बार बार पद बंदो श्रीनाभा आभा इन जिनका भावेद को भक्तमाल रस दे श्री प्रिया दास जू के पद कमल वंदो बारंबार भक्ति रस का चार युगन में भगत जय तिनके पद की दूरी सर्वसुश सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मुँह जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुन गाये न तरु सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछिताय जय बिठल हरी पांडुरंग जय विठल हरि पांडुरंग जै विठल हरी पांडुरंग जैिठल हरि पांडुरंग जय विठल हरि पाण्डुरंग जय विठ्ठल हरि पान जय बिठल हरि पांडुरंग जय बिठल हरि पांडुरंग जय वि हरि पांडुरंग जय विल हरि पांडुरंग जय बिठल हरि पान जय विठल हरि पान जय विठल हरि पा जय विठल हरि पान ठल हरि पांडुरंग जय जय्ठल हरि पांडुरंग जय विठल जय पाण्डुरंगठल हरि पांडुरंग हरी पांडुरंग रुक्मणिनाथ हरी प्डुरंग रुक्मणिनाथ हरी पंड रुक्मणिनाथ हरी पांडुर रुक्मणीनाथ हरी पाण्डुरंग जय वि हरि पाओग जय वि हरि पाण्डुरंग जय विठल हरि पाण्डुरंग <laughs> हरी डुरंग जय विठल हरे हो पांडुरंगा <laughs> जय विठल हरी पांडुरंगा जय विठल हरी पाण्डुरंग जय हरी पांडुरंग <laughs> जय विठल <विक्षले> हरी पांडुरंग <laughs> जय विठल <विक्षले> हरी पांडुरंग <laughs> <laughs> प्रभु पांडुरंग पंडरीनाथ प्रभु पांडुरंग पंडरीनाथ प्रभु देव प्रिय प्रभु पांडूर नामदेव प्रिय प्रभु पांडूर नामदेव प्रिय पांडूर नामदेव म देव प्रिय प्रभु पांडुरंग नामदेव प्रिय प्रभु पांडुर नामदेव प्रिय प्रभु पांडुर नामदेव प्रिय प्रभु पा प्रभु देव प्राणा प्राणा प्रभु देव प्राण प्रभु है बंडरीनाथ नामदेव प्राण प्रभु बंडरीनाथ नामदेव प्राण प्रभु पंडरीनाथ नामदेव प्राण प्रभु पंडरीनाथ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 राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरी हरी जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण हरे श्री राम कृष्ण हरी भगवान की जय श्री रुक्मिणी विठ्ठल भगवान की जय श्री नामदेव जी महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगजननी गौ माता की जय श्री परशुराम भगवान की जय श्री कामाख्या माता की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय अखिल गोवंश की जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्री, श्री राधेश्या हर हर मे नाम देव प्रतिज्ञा निर्वहही ज्यो त्रेता नरहरिदास की बाल दशा बीठल्य पाणी जाके पय पियो मृतक गऊ जिवाय पर चो असुर जैसी ही होती देवल उलट्यो देख सकुच रहे सब ही सोती पंडुरनाथ कृत अनु त्यो छास हरिदास की हरिशरणम श्री नाम देव जी महाराज का परम मंगलमय दिव्य चरित्र चल रहा है श्री नामदेव जी का प्रादुर्भाव बाल्यकाल में ही श्री ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य और श्री नामदेव जी के हाथ से दुग्ध पान करना भगवान के सने साथ अनेक रस्मई लीलाएं और वादशाह सिकंदर लोधी के दरबार में दिल्ली में जाकर मरी हुई गाय को प्राणदान देकर जीवनदान देकर के संत शक्ति के आगे वादशाह को नतमस्तक करना एवं अपनी अपूर्व गोभक्ति की निष्ठा को प्रकट करना यमुना जी से अनेकों मणिमय रत्नमय पलंगों को प्रकट करके बादशाह को लज्जित करके उसको यह उसके द्वारा यह प्रतिज्ञा करवा लेना कि अब किसी संत को तुम पीड़ित नहीं करोगे गऊ को पीड़ित नहीं करोगे और इसके बाद श्री पंडरी भगवान के मंदिर में आकर संकीर्तन और उसी के मध्य पगदासी के खुलने के बाद मंदिर के सेवकों के द्वारा पुजारियों के द्वारा नामदेव जी की धक्का मुक्की करके वहाँ से बाहर निकाल देना और श्री नामदेव जी का मंदिर के पिछवाड़े बैठ कर के संकीर्तन आरम्भ करना और श्री ठाकुर जी को प्रसन्न होकर के मंदिर का द्वार घुमा देना कबीरदास जी ने इस चरित्र का वर्णन किया ये सब चरित्र भगवत कृपा से कल आप लोग श्रवण कर चुके यहां से आगे के चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं देखिए एक बात बहुत ध्यान देने की है ध्यान देने की बात यह है कि ध्यान देने की बात यह है कि जो नामदेव जी महाराज वादशाह के बारंबार अनुनय विनय करने पर भी उसके द्वारा दी गई जागीरों को भी ठुकरा देते हैं रत्नमय पलंग को भी ठुकरा देते हैं वादशाह के द्वारा किसी वस्तु को नहीं लेते हैं वे नामदेव जी महाराज उनका अपनी जूतियों में थोड़ा सा ममता हो जाना नई जूती है कोई ले ना जाए ये बात थोड़ी कम समझ में आती है क्या नामदेव जी के हृदय में वैराग्य की कमी है ये नहीं कहा जा सकता वैराग्य की कमी होती तो भला बादशाह के प्रस्ताव को भी स्वीकार क्यों नहीं करते आज हम लोग सरकारी सहायता के लिए लाइन लगा के खड़े रहते कि हमको भी कुछ सहायता हमारी संस्था को सरकारी सहायता मिल जाए और वहाँ सरकार ही चरणों में पड़ी हुई है नामदेव जी के बादशाह ताज उतार के चरणों में रखा ले कछु देश गाँव जाते मेरो कछु नाम हो लेकिन नामदेव जी नहीं ले रहे फिर जूती कमर में फेट में बांध करके लपेट कर चले जाना यह क्या है देखिए मूल में भक्त के अंतकरण में जो कुछ भाव जगते हैं वह उसके प्राण प्रियतम सर्वांतरयामी उसके जीवन धन भगवान की प्रेरणा से प्रेरित होकर के उठते पापात्मा मनुष्य के चित्त में पाप की प्रेरणा उसके पूर्वकृत पाप ही उत्पन्न करते हैं पुण्यात्मा मनुष्य के चित्त में पुण्य कर्म करने की प्रेरणा उसके पूर्वकृत पुण्य ही उत्पन्न करते हैं किंतु भगवान का भक्त पुण्य और पाप दोनों से रहित तो हो जाता है सर्वतो भावेन भगवत चरणारविंद में निवेदित तो हो जाता है ऐसे जो भक्त होते हैं उनके जीवन में न तो शुभ से प्रेरित कोई क्रिया होती ना ही अशुभ से प्रेरित क्रिया होती उनके जीवन में जो कुछ होता है वो तो भगवत प्रेरणा से गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है सुन उमा ऋषि का चू नही दूषण सुनू उमा चू नही दूषण रघुवंश विभूषण उ प्रेरक रघु सबे भोसन पुर प्रेरक रघु विभूषण पुर प्रेरक रघुवं सीभूषण पापी के मन में पाप कर्म करने की प्रेरणा पाप ही देता है पुण्यात्मा के भीतर पुण्य कर्म करने की प्रेरणा पुण्य ही देता है किंतु उच्च कोटि के भक्त पुण्य पाप से रहित तो होते हैं उनके भीतर ठाकुर जी ही प्रेरणा करते हैं भगवान की प्रेरणा से ही वे सारे कार्य करते हैं इसलिए लोम श्री को दोष नहीं कि उन्होंने शाप क्यों दे दिया यह सब ठाकुर जी की प्रेरणा ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा क्यों की नामदेव जी के मन में ठाकुर जी ने प्रेरणा इसलिए की कि वे भगवान के श्री अंग की निरंतर सेवा करने वाले वे विद्वान ब्राह्मण श्री नामदेव जी की महिमा नहीं समझ पा रहे थे उनको लगता ठीक है भगत हैं भगवान इनसे राजी हैं अच्छी बात है लेकिन ये जाति से छिपा है यह श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं यह श्रेष्ठ नहीं हो सकते श्रेष्ठ तो हमें क्योंकि शास्त्र प्रमाण है हमारा जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ है श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में ये बात आई है पंचभूतों की अपेक्षा वृक्ष आदि श्रेष्ठ हैं इन वृक्ष आदि की अपेक्षा चलने वाले रेंगने वाले जो प्राणी हैं प्राणयुक्त जो दिखाई पड़ते हैं वे श्रेष्ठ हैं इन चलने रेंगने वाले प्राणियों में भी जो बहुत पैर वाले हैं उनसे कम पैर वाले श्रेष्ठ हैं चार पैर वाले श्रेष्ठ हैं चार पैर वाले पशुओं में भी दो पैर वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं मनुष्यों में भी मनुष्यों से श्रेष्ठ प्रमथ गण हैं उनसे श्रेष्ठ यक्ष हैं फिर गंधर्व हैं फिर किन्नर हैं फिर उनसे श्रेष्ठ सिद्ध हैं विद्याधर हैं चारण हैं और उनसे भी श्रेष्ठ देवता हैं देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र है इंद्र से श्रेष्ठ प्रजापति हैं और प्रजापतियों से भी श्रेष्ठ प्रजापतियों में भी श्रेष्ठ देवाधिदेव महादेव शिव हैं भागवत के पंचम स्कंद में स्वयं भगवान कह रहे हैं और महादेव जी सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होते हैं इसलिए उनसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं और भगवान कहते हैं कि उन वह ब्रह्मा जी भी मेरे नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं इसलिए ब्रह्मा जी की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं पिता हूं और ब्रह्मा मेरे पुत्र हैं किंतु यदि कोई मुझसे पूछे कि हे नाथ आप ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं सबसे श्रेष्ठ आप हैं आपसे भी कोई श्रेष्ठ है क्या तो भगवान कह रहे हैं देव देवा यदि कोई हमसे पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है भगवान कहते मुझसे श्रेष्ठ ये ब्राह्मण है ब्राह्मण भगवान कहते मुझसे भी श्रेष्ठ है यदि ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ न होते तो मैं उनके चरण चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर धारण क्यों करता विप्र धरणी धरो हम कमल व अजिताजिह विप्र प्रसाद मम नाम इसलिए नब्राण स्तुए भूतम विप्रा मता परंतु यस् प्रहुता श्रद्धया मस्नामि काम न तथा अग्निहोत्रे भगवान कहते मैं अपनी संपूर्ण सृष्टि में ब्राह्मणों की तुलना किसी से नहीं कर सकता न ब्राह्मण स्तुल भूतमन पश्याप्रा किम तु इन ब्राह्मणों की मुखरूपी अग्नि में आहुति देने से भगवान कहते मैं जितना संतुष्ट होता हूं न तथा अग्निहोत्रे अग्नि कुंड में स्वाहा स्वाहा करने पर उतना संतुष्ट नहीं होता ब्राह्मणों की मुखरूपी अग्नि में आहुति देने से ज्यादा राजी होता हूं प्रसन्न होता हूँ बड़ी भारी महिमा ब्राह्मणों की है ब्राह्मण शरीर को अंतिम शरीर कहा है चरम देह अंतिम शरीर बहुत ध्यान से सुने ब्राह्मणों की महिमा इसलिए नहीं कही गई कि ब्राह्मण अपनी महिमा सुन करके फूल के गुब्बारा हो जाएं। बाजी वाह बाजी हम जी हम अपनी पीठ खुद ही ठोके से श्रेष्ठ कौन है हम सबसे श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण की महिमा शास्त्रों में इसलिए कही गई है कि ब्राह्मण अपनी महिमा श्रवण करके सावधान हो जाए इन दिव्य गुणों के कारण हमारी शास्त्रों में इतनी महिमा गाई गई है भगवान ने कृपा करके हमें ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है तो हम ऐसा तो नहीं कि केवल ब्राह्मणता का अहंकार ढोने वाले हों ब्राह्मण के जो लक्षण जो गुण जो धर्म कहे गए हैं वे हमारे जीवन में हैं कि नहीं ये आत्मनिरीक्षण करने के लिए भगवान ने हमें ब्राह्मण बनाया इसलिए भगवान स्वयं अपनी वाणी से कह रहे हैं ब्राह्मणस्य से शरीर क्षुद्र काम ने तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखा यह ब्राह्मण का शरीर जो कर्म सुवर कुत्ता गधा घोड़ा कर रहे हैं ऐसे कर्म को करने के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं मिला छाय तपसे कष्ट पूर्वक तप करने के लिए तपस्या करने में कष्ट होता है अरे तपस्या की बात छोड़ दीजिए कलयुग में इतनी ही तपस्या है कि ठंड में चार बजे रजाई छोड़ के कंबल छोड़ के जमुना गंगा में नहाले ना ये बड़ी तपस्या है कल युग अब कहो खूब जोर की ठंड हो भयंकर कोहरा पड़ रहा हो खूब शीतलहरी चल रही हो और उस समय रजाई कितनी सुखद लगती है आ हा क्या कहना इतनी प्रिय लगती है और फिर हम लोग बहाना भी करते हैं क्या करें पूरी रात नींद नहीं हुई तो पूरी रात नींद नहीं हुई इसलिए कि सब चार बजे सो हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे रोगी मनुष्य को भी चार बजे जगा देना चाहिए रोगी को भी हाथ मुंह धोकर उठाकर बिठा दो चार बजे वह जगेगा तो उसका स्वाभाविक बिना दवा के भी रोग कम हो जाएगा शांत हो जाएगा चला जाएगा और रोग बढ़ेगा ब्रह्म वेला में शयन करने से रोग बढ़ेगा हां ऐसी कोई शरीर की अवस्था हो कि हम उठ ही नहीं सकते हैं तो भी जग करके राम राम करना आरंभ कर देना चाहिए इतना नियम करने के बाद ही हम कुछ आहार ग्रहण कर लेंगे वैसे तो पुराने युग में तो तपस्या बड़ी कठिन थी लेकिन इस युग में इतनी ही तपस्या है बाजार के अशुद्ध खान पान से बच जाए शुद्ध शाकाहारी भगवान को जो भोग लग सकता है उसी प्रसाद को ग्रहण करे पर स्त्री पर कभी कुदृष्टि न करे माता पिता का आदर करें, गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा करें, बस इतना सही कर ले तो कलयुग में तपस्या होगी अशुद्ध विचारों से अशुद्ध खान पान से बच जाए बस इतनी ही तपस्या कलयुग में ब्राह्मण शरीर की महिमा इसलिए है कि यह शरीर मिलने के बाद ऐसा यत्न कर लेना चाहिए कि हमें द्वारा किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े जिन भगवान से बिछड़े हुए अनंत युग अनंत काल बीत गए हैं उन भगवान के चरण कमलों में हम फिर से पहुंच जाएं, आप लोग कहेंगे केवल ब्राह्मण का ही ये धर्म है नहीं मनुष्य मात्र का शरीर इसीलिए मिला है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें फिर मनुष्यों में भी ब्राह्मण का शरीर मिल जाए तब तो कहना ही क्या है? बहुत ध्यान से सुने यहाँ का गुवाहाटी का जो राजस्थानी विप्र समाज है वह भी इस आयोजन से जुड़ा हुआ है सभी लोग बड़े प्रेम से यहाँ उपस्थित होकर कथा सुन और भी समाज के सभी वर्ग के लोग आकर के कथा सुन हैं बहुत ध्यान से सुने शास्त्रों में कहा गया युग निर्माता ब्राह्मण है किसने बनाया युग सतयुग किसने बनाया त्रेता किसने बनाया द्वापर किसने बनाया कलयुग किसने बनाया ब्राह्मण जब पूर्ण निवृत्ति निरत हो करके शरीर संसार से विरक्त हो करके योग यज्ञ जब तप आदि साधन करता हुआ अष्टांग योग का साधन करता हुआ असंप्रज्ञात समाधि की ओर चलता है ब्रह्म साक्षात्कार की ओर भगवत साक्षात्कार की ओर चलता है जब विप्र समाज इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला हो जाता है उस युग को सतयुग कहते हैं जब विप्र समाज उस उच्च की विरक्ति की कक्षा से कुछ थोड़ा नीचे उतर करके यज्ञ कराने लग जाता पूजा पत्री पुरोहताई करा के दान दक्षिणा लेने लग जाता है तो यज्ञादि कराकर दक्षिणा जब ब्राह्मण लेने लग जाता है तो त्रेता युग आ जाता है जब बड़े बड़े मठ मंदिर बना करके वैदिक और तांत्रिक पद्धति से पूजाओं को अनुष्ठानों को करवाने लग जाता है और धन का संग्रह करने लग जाता है तो उस समय द्वापर युग आ जाता है और जब योग ध्यान समाधि यज्ञ याग पूजा पाठ सबको तिलांजलि दे करके मनमाना खाने लग जाता मनमाना पीने लग जाता जो नहीं खाना चाहिए वह खाने लग जाता जो नहीं पीना चाहिए वह पीने लग जाता जो नहीं करना चाहिए वह करने लग जाता जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां जाने लग जाता और जो कुछ नहीं सोचना चाहिए वह सोचने लग जाता है सर्व धर्म कर्म शून्य हो जाता है तो उसी युग को कलयुग कहते कलयुग को अलग से थोड़ी आया हम ये बात इस पवित्र गोशाला में ठाकुर जी की सन्निधि में बैठ करके कह रहे हैं युग बदलने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मणों को स्वयं को बदलने की आवश्यकता है जिस दिन ब्राह्मण बदल जाएंगे उस दिन बिना बदले युग अपने आप बदल जाएगा ब्राह्मण समाज का मस्तक है समाज की पहचान शरीर की पहचान बिना मस्तक के संभव नहीं है धड़ की क्या पहचान सिर से ही तो पहचान होती कि नहीं जैसे शिर विहीन धड़ की पहचान नहीं ऐसे ही ब्राह्मण विहीन समाज की कोई पहचान नहीं आज ब्राह्मण विहीन समाज की कल्पना की जा रही है इसलिए समाज अपनी पहचान खो चुका है वेद में एक मंत्र आता है उसका अर्थ है कि सृष्टि के आरंभ में पहले केवल ब्राह्मण ही था ब्राह्मणों ने देखा कि भाई एक वर्ग सबको मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए त्याग तपस्या में लगा हुआ होना चाहिए तो एक वर्ग उस तप में प्रवृत्त धर्माचरण में प्रवृत्त वर्ग की सुरक्षा करने वाला भी होना चाहिए तो लिखा है वेद में कस नैव्यभवत सक्षत्र वर्ण मसत ब्राह्मणों ने गौ की ब्राह्मण की धर्म की संसार की प्रजा की सभी निरीह प्राणियों की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि की ब्राह्मण ने ही क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि की अब भाई सुरक्षा करने वालों को वो फौज बनाएंगे सेना बनाएंगे सुरक्षा करेंगे तो आखिर कुछ ना कुछ पैसा तो लगेगा धन चाहिए तो एक वर्ग सुरक्षा का जिम्मा लिए हुए है देश की राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रख रहा है अराजक तत्वों से प्रजा को बचा रहा है तो उसको अपने सुरक्षा के कार्य के लिए हथियार खरीदने होंगे किला बनाना होगा फौज को तनखा देनी होगी तो ये सब काम बिना धन के संभव नहीं होगा तब उसको कहा कि ठीक है तुम प्रजा की सुरक्षा करते हो राज्य कर ले करके और एक अंश से तुम अपना निर्वाह करो और उस कर के से प्राप्त राशि को प्रजा की ही सेवा में लगाओ अब भाई धन कमाने वाला भी एक वर्ग चाहिए क्योंकि बिना धन कमाई भी ये सब व्यवस्थाएं धन से होंगी ब्राह्मणों के भी पूजा पाठ विद्यालय बनेंगे वेद पाठशालाएँ बनेंगी गौशालाएँ बनेंगी उनमें भी धन की आवश्यकता होगी क्षत्रियों के किले बनेंगे उनके लिए भी धर्म की आवश्यक धन की आवश्यकता होगी सैनिकों को तनख्वाह दी जाएगी हथियार खरीदे जाएंगे बनाए जाएंगे कोई सर्वजनोपयोगी किसी पुल का किसी तालाब का निर्माण कराया जाएगा सड़क बनवाई जाएगी धन की आवश्यकता होगी तो धन कमाने वाले वर्ग की सृष्टि हुई वैश्य वर्ण इसने वेद में लिखा सनवत स विडवर्ण मस वैश्य वर्ण की सृष्टि ब्राह्मण ने की क्षत्रिवर्ण की सृष्टि भी की और वैश्यवर्ण की भी सृष्टि की अब बोले भाई देखो सेवक की जरूरत सबको है मंदिर के भीतर तो पंडित जी झाड़ू लगा लेंगे लेकिन मंदिर के बाहर झाड़ू लगाना और मंदिर की नाली को स्वच्छ करने की सेवा भी तो किसी को देनी पड़ेगी कि नहीं और और बाहर के काम है उनकी सेवा भी तो सौंपनी पड़ेगी एक व्यक्ति अकेले सब काम नहीं कर सकता तो ब्राह्मण को भी उत्तम समर्पित सेवक की आवश्यकता है क्षत्रिय को भी सेवक की आवश्यकता है और वैश्य को अपने कल कारखाने उद्योग धंधे चलाने के लिए उन्हें भी सेवकों की आवश्यकता है भैया चौथे वर्ण के बिना न ब्राह्मण का काम चलने वाला है न क्षत्रिय का काम चलने वाला है और ना ही वैश्य का काम चलने वाला है इसलिए लिखा है स नैव बहुवत जब वैश्य की सृष्टि से भी काम नहीं चला वैश्यो ने कहा हमारी बुद्धि तो बहुत है पर हमको काम करने वाले लोग तो देो। धन तो हम कमाएंगे और बुरा नहीं मानना हमने सुना है कि बुद्धि मनुष्य में नहीं होती बुद्धि लक्ष्मी जी में होती है धन ही बुद्धि देता है आपके जेब में एक रुपया ना हो तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा ठंडा रहेगा कुछ नहीं और सौ रुपए भी जेब में आ गए तो तुरंत खोपड़ी घूमने लग जाएगी कि क्या करें क्या खरीद लें कैसे करें अब पंडित जी के जेब में सौ रुपया होंगे तो वो तो मिठाई वाले की दुकान पर जाके खड़े हो जाएंगे छत्री के पास होंगे तो वो और कुछ कर लेगा हा वैश्य के पास सौ रुपये होंगे तो वो सोचेगा इस 100 रुपए से हजार रुपए कैसे बनाए जाए इसलिए भगवान ने उनको दया करके बुद्धि दी है और हम कोई बढ़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन ये अनुभव में आता है वैश्य जितना धनवान होता चला जाता है प्रायः विनम्र होता चला जाएगा और इतर लोग ज्यादा धन बढ़ेगा तो इनकी विनम्रता नहीं रहेगी इनको थोड़ा हां धनहीन वैश्य अहंकारी होता है धनवान वैश्य का अहंकार कम हो जाता है वो जानता है जैसे ही अपने आप को दिखाया कि सब इकट्ठा किया हुआ किसी ने किसी की दृष्टि में आ जाएगा और फिर नहीं रह जाएगा इसलिए वो धनी मानी होता हुआ भी गरीब बनकर के तो स न सूद्र वर्ण मत वेद में लिखा है शूद्र वर्ण की सृष्टि की भागवत जी ने लिखा है इस शूद्र वर्ण के कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं युष्यत्यधुक्ष सेवा का काम चतुर्थ वर्ण का है और इस सेवा के काम से भगवान राजी होते हैं इसलिए भैया किसी का जन्म शूद्र कुल में हुआ है तो यह भी उसके ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा है क्योंकि उसे सेवा का सौभाग्य मिला है और वह सेवा के कारण सबसे अधिक भाग्यशाली है भगवान की कृपा का भाजन है उसे भगवान जल्दी मिलेंगे सेवा करे तो सही ब्राह्मण की बड़ी भारी महिमा इसलिए ब्राह्मणों को अपनी महिमा सुनकर के सावधान होकर के समझ करके अपने स्वरूप को संभाल करके भजन में लग जाना चाहिए हमारी विनम्र प्रार्थना है यहां के विप्र समाज से भी विनम्र प्रार्थना है और जो द्विजाति समाज है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसे द्विजाति कहा जाता है इन सबसे हमारी प्रार्थना है भाई भयंकर युग आ गया सदाचार और संस्कार लुप्त होता चला जा रहा है ऐसी अवस्था में आप लोग कम से कम अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य समय से कराइए ब्राह्मण की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण समय से संस्कारित होगा तभी उसको देखकर क्षत्रिय और वैश्विक संस्कारित होंगे मुखिया तो यही है समय से जनेऊ अवश्य कराओ और हम आपको ये प्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं एक परिवार के दो बालक एक ही परिवार के दो बालक एक बालक का समय से यज्ञोपवित संस्कार हो जाए विप्र बालक का और दूसरे का यज्ञोपवीत आदि कोई संस्कार न हो दोनों को एक जैसा भोजन एक जैसी सुख सुविधा दी जाए और एक बालक का समय से संस्कार हो जाए संध्या और गायत्री का जप करने वाला वह बालक हो तो उस बालक की बुद्धि में और जिस बालक को संस्कार नहीं मिला उसकी बुद्धि में आपको इतना बड़ा अंतर मालूम पड़ेगा कि हम आपको कह नहीं सकते जैसे कोई प्रयोग होता है ना प्रैक्टिकल प्रयोग हमने प्रयोग करके देखा है हमारे यहां मलुक पीठ में एक आचार्य जी वेद पढ़ाने आते हैं विद्यार्थियों को उनके छोटे बालक को हमने कहा कि इसका समय से जनेऊ करा देना वैसे लिखा है ब्राह्मण के लिए गर्भ से अष्टमे वर्ष से ब्राह्मणम उपनयित गर्भ से अष्टम अर्थात जन्म से सप्तम सात साल की आयु में ब्राह्मण बालक का जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए दस वर्ष की आयु में अथवा नौ वर्ष की आयु में क्षत्रिय बालक का यज्ञोपयुक्त संस्कार हो जाना चाहिए ग्यारह अथवा बारह वर्ष की आयु में वैश्य कुल के बालक का यज्ञोपित संस्कार हो जाना चाहिए दूसरी विधि लिखी है ब्रह्म ब्रह्म तेज की कामना हो ब्रह्म वर्चस कामस्तु पंच वर्षम एव ब्राह्मण उपनयित ब्रह्म तेज की कामना हो तो पांच वर्ष की आयु में ही ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवित संस्कार हो जाना चाहिए गायत्री जी इन द्विजाति बालकों की 16 साल तक प्रतीक्षा करती है यह संस्कार लेकर द्विजाति बनता है कि नहीं 16 साल जब बीत जाते हैं फिर भी ब्राह्मण यज्ञोपवीत प्राप्त नहीं करता है तो लिखा हुआ है कि वह ब्रह्मत्व से च्युत हो जाता है वह ब्राह्मण पतित हो जाता है व्रात्य हो जाता है और उसके ब्राह्मणत्व को पुनः उत्पन्न करने के लिए ब्रात्योम नाम का यज्ञ करना चाहिए प्रायश्चित करना चाहिए इसके बाद वह यज्ञोपवीत का अधिकारी है अब आप हम आपसे हम पूछते हैं 16 साल के पहले जिसका जने हो जाता हो ऐसे विप्र बालक कितने हैं आप बताइए ऐसे क्षत्रिय और वैश्य कुल के बालक कितने हैं आप बताइए विवाह के समय एक ढोंग कर दिया जाता है नाटक जनेऊ का अब पहले से तो उसने जनेऊ कभी पहना ही नहीं ब्याह के समय ना उसका मुंडन हुआ ना उसने चुटिया रखी बचपन से ही खड़े खड़े होकर के लीला करना उसको सिखाया गया है मूत्र त्याग करना सिखाया गया है तो अब उसके कान पे जनेऊ चढ़ाने का अभ्यास तो उसको है ही नहीं तो वो जनेऊ पहराना न पहराना कोई विशेष वो नहीं और जनेऊ भी मिलते हैं बाजार में एक देहाती भाषा का शब्द है कथर या डोरा गुदड़ी सिलती है ना गुदड़ी गुदड़ी को सिलने वाला मोटा एक धागा होता है उसी धागे की पिंडी को बनाकर के कैंची से कतर करके और वो जनेऊ होते हैं वो जनेऊ जनेऊ नहीं वो तो धागा है वो जनऊ पहरा दिया जाता है अब क्या करें पंडितों का जमेला रहता है इसलिए वो दुल्हा तब तक तो जनेऊ पहने रहता है जैसे ही लौट के आता है तो उसको खूंटी पर टांग देता है अब खूंटियां भी घर में नहीं रहीं खूटी पर भी टांगता होगा कि नहीं भगवान जाने वैसे मकान बनने लग गए उनमें खूंटियां नहीं इसीलिए संस्कार शून्य बालक पैदा हो रहे हैं हम यह नहीं कहते हैं कि अब आप पुनः सिलोन वृत्ति से निर्वाह कीजिए क्योंकि हम कहें भी तो भी कोई करने वाला है नहीं समय ऐसा आ गया है तो इसलिए थोड़े से बात को हल्की करके हम कह रहे हैं कि खूब अपने बालकों को जो शिक्षा आप उच्च से उच्च दिलाना चाहते हैं वो शिक्षा दिलाइए अंग्रेजी पढ़ाइए कंप्यूटर सिखाइए देश विदेश भेजना हो तो वहां भी भेजिए ऊंचे अधिकारी बनाइए ऑफिसर बनाइए व्यापारी बनाइए जो डॉक्टर मिनिस्टर कलेक्टर जो बनाना चाहे सो बनाओ पर उन्हें यह बनाने के पहले उन्हें पहले ब्राह्मण बनाओ उन्हें पहले संस्कारित बनाओ विप्र समाज भगवान की दया से बहुत वर्षों के बाद अब कुछ कुछ संगठित होने का विचार कर रहा है अभी संगठित नहीं हुआ संगठित हो जाए तो पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी ज्यादा की आवश्यकता नहीं इस राष्ट्र का ब्राह्मण एकजुट हो जाए तो किसी भी गाय का बध नहीं होगा हिम्मत है किसी के तो गाय पर अत्याचार कर सके हिम्मत है किसी की जो धर्म पर और हिंदुत्व पर उंगली उठा सके ब्राह्मण के व्यवस्थित तो होते ही क्षत्रिय और वैश्य अपने आप व्यवस्थित तो हो जाएंगे और इनके व्यवस्थित तो होते ही हमारा चतुर्थ वर्ण भी व्यवस्थित तो हो जाएगा और जब हम संगठित तो होंगे तो विश्व में कौन हमारा मुकाबला करने वाला है किसकी हिम्मत है जो बंक दृष्टि से हमें देख सके वक्र दृष्टि से हमें देख सके किसी की हिम्मत नहीं किसी में साहस नहीं महाभारत में लिखा है जिस जाति के कुल की सात पीढ़ियां बिना जनेऊ और बिना चुटिया के बिना संध्या गायत्री के बीत जाती हैं वह कुल चांडाल का कुल हो जाता है चांडाल का कुल का तात्पर्य है लिखने में तो दुबे तिवारी चौबे मिश्र पाणे पुरोहित ये सब लिखा जाएगा परमार और ठाकुर और क्षत्रिय और सिंह सब लिखा जाएगा अग्रवाल और खंडेलवाल और जाने कौन कौन होते महावर माहेश्वरी सब लिखा जाएगा लेकिन वो लिखा ही लिखा जाएगा पूर्वजों के जो संस्कार हैं वे संस्कार उन बच्चों में नहीं दिखाई पड़ेंगे चांडाल जैसी वृत्ति वाले को ही चांडाल कहते हैं कहने को वे उच्च कुल में कहे जाएंगे लेकिन उनकी वृत्ति चांडाल के जैसी होगी हम आपसे पूछते हैं आप चाहे जितना आगे बढ़ जाएं, क्या अपनी अपनी संतान को चांडाल बनाना चाहते हैं क्या यदि आपकी संतान चांडाल बन गई तो आपके सारे जीवन की उपलब्धियों का क्या अर्थ हुआ आपका घर ही नरक हो जाएगा भले ही थोड़ी गरीबी रह जाए लेकिन सभी लोग संस्कार संपन्न होंगे तो आपको अलग कहीं तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है आपका घर ही तीर्थ बन जाएगा इसलिए हम अभ्यर्थना कर रहे हैं बहुत छोटी आयु में ही अपने बालकों को संस्कारित करें और ज्यादा नहीं पंद्रह सोलह साल तक की आयु तक उनका ध्यान रखें फिर आप ऐसे वे तैयार हो जाएंगे कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग चंदन विश्व नहीं लिपटे रह एक प्रमाण तो हम अपना ही दे रहे हैं हमारा सात साल की आयु में जिन्हें संस्कार हुआ विद्वान ब्राह्मण काशी के पूज्य प्रात स्मरणीय जिन्होंने हमें गायत्री प्रदान किया पूज्य श्री मंडलीकर जी महाराज हम अनुभव करते हैं अपने मन में कि समय से संस्कार होने का प्रभाव यह हुआ कि अत्यंत छोटी आयु में एक सिद्ध संत का चरणाश्रय मिला वृंदावन आने के भी पूर्व और फिर वृंदावन में श्री महाराज जी के चरण मिल गए संत समाज मिल गया तब तो कहने ही क्या है जो ग्रंथ लोग कहते हैं बहुत कठिन है पढ़ना बड़ा कठिन है हमें तो ऐसे लगा कि जैसे हमको पहले से याद हो या हम पढ़े पढ़ाए हो ऐसे हमको लगा ये कोई अपनी बात नहीं कही जा रही है ये बात इसलिए कही जा रही है कि यह प्रभाव था दोनों समय बैठकर संध्या करने का दस ग्यारह माला गायत्री जपने का विद्यार्थी जीवन में उसका यह प्रभाव था कि हम कोई भी ग्रंथ एक बार हमारे महाराज के निकट एक संत श्री मनसुख लाल जी थे बहुत अच्छे संत थे उन्होंने हमारे महाराज जी से शिकायत की बोले तो आप पंडित जी की बड़ी बड़ाई करते हो और तो ये जैसे ही सुदामा कुटी में रासलीला शुरू हुई दौड़ के रासलीला में चले जाते हैं पढ़ते तो दिखाई नहीं पड़ते हैं सवेरे से माला फेरते रहते हैं शाम को फिर माला फेरते रहते हैं पढ़ते तो है ही नहीं महाराज जी ने हंसकर कहा कि ये जहा भी बैठेंगे वहां पढ़ेंगे ही इसलिए आप इनकी चिंता नहीं करो और महाराज जी की कृपा से एक बार जो पढ़ लिया वह समझ में आ गया यहां पढ़ा दूसरे दिन पढ़ाने लग गए हम उसी विषय को पढ़ा दिया जो आज पढ़ा वही कल पढ़ा दिया यह है समय से संस्कार प्राप्त करने की महिमा तो हम आपको प्रत्यक्ष बता रहे हैं आपको प्रेरणा मिले इसलिए बता रहे हैं तो हमारे ठाकुर जी के यहां जो वेद पढ़ाने आचार्य जी आते हैं बालक तो खैर संस्कारवान पिता माता संस्कारी होंगे तो बालक संस्कारवान क्यों नहीं होगा उसको हमने पांच साल की आयु में जनेव करवाया इसमें वह बालक आठ वर्ष का है और उस बच्चे को करीब ढाई तीन हजार श्लोक श्रीमद् भागवत जी के कंठस्थ हैं। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ है रामचरितमानस के कई कांड कंठस्थ हैं और महर्षि पाणिनि के चार हजार सूत्र साल दो साल लग जाते विद्यार्थी कंठस्थ नहीं कर पाते उस लड़के ने चार महीने में चार हजार सूत्र कंठस्थ किए अष्टाध्यायी सूत्र पाठ इतना छोटा सा बच्चा सात आठ साल का आठ साल का बच्चा कितना बड़ा होता है ये उस लड़के की महिमा नहीं है ये जो समय से यज्ञोपवीत हो गया अब वो बैठकर के जप आदि करता है उसकी ये महिमा है गायत्री मंत्र क्या है? हमारी बुद्धि को परमात्मा सत्कर्म के लिए प्रेरित कर बुद्धि को पवित्र करने वाला मंत्र ज्ञान को चेतना को रितंभरा प्रज्ञा को जागृत करने वाला मंत्र गायत्री मंत्र है। अब हम लोग चिल्लाते हैं कि सब लोग गायत्री बोल रहे हैं अरे भैया जब ब्राह्मणों की संपत्ति ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेंगे जब तुम ही उसका आदर नहीं करोगे तो फिर उसका अनादर होगा तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है इसलिए हमारी बड़ी प्रार्थना है प्रार्थना वाला शब्द हमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन हमारा अभ्यास है पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज मना करते थे वो कहते थे कि आप पूर्वक कह देते हो कि हमारी प्रार्थना है हमारा निवेदन है व्यास पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति तो नारायण के रूप में आदेश देता है उसको यह विनम्रता वाली बात नहीं बोलना चाहिए हम हमके महाराज स्वामी जी हमारा स्वभाव है बोले तब ठीक है कोई बात नहीं सही बात यह है कि आज अहंकार तो हम हजारों वर्ष पुराना वाला ढो रहे हैं और आचरण वृत्ति हमारी ऐसी है बिल्कुल बुरा न माने वृत्ति हमारी ऐसी है कि हम ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें जैसा कि दूसरे के गुण दोष का विचार करते हैं ऐसा विचार अपने बारे में करें और मनुष्यता की जो परिभाषा शास्त्रों में दी गई है उस परिभाषाओं को देखें तो हमें लगेगा हम उच्च कुल के तो क्या हम मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है अरे कम से कम मनुष्य तो बने इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं सारे राष्ट्र का विप्र समाज संगठित हो और संगठित होने के बाद वह प्रतिज्ञा करे कि हम चाहे जितने बड़े अधिकारी बने हम छोटी रखाएंगे हम जनेऊ पहनेंगे हम संध्या करेंगे हम सूर्याघ देंगे हम गायत्री जपेंगे हम अपने खानपान को पवित्र करेंगे ऐसा यदि करने लग जाए तो फिर वे ब्राह्मण क्षत्रियों का भी मार्गदर्शन कर सकेंगे वैश्यों का भी मार्गदर्शन कर सकेंगे और चतुर्थ वर्ण को भी अच्छी प्रेरणा दे सकेंगे बुरा नहीं मानना उच्च कुल के लोग जब निम्न वर्ण के लोगों के घरों में बैठ करके जो चीज नहीं खानी चाहिए वह खाते हैं जो नहीं पीनी चाहिए वह पीते हैं तो फिर उन्हें असलियत मालूम पड़ जाती है कि जिन्हें हम महाराज कहते हैं वो तो ये हैं तो हम हमें इनमें अंतर क्या रहा आज हमने अपनी गरिमा स्वयं ही घटा ली है यहां मिश्री जी बैठे हैं हमको इनको देख के प्रसन्नता इसी बात से है हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है पर इतनी बात से प्रसन्नता है कि उच्च अधिकारी होते हुए भी जनेऊ है तुलसी की कंठी है और चुटिया है मस्तक पर चंदन भी लगाते हैं इतने से ही हमारा चित्त इतना प्रसन्न हो गया कि हम कह नहीं सकते किसी भी मनुष्य को अच्छे संस्कार से संपन्न देखते ही मन आह्लादित हो जाता है बस ये बात है ये संस्कार जो हमें अपने पुरखों से प्राप्त हैं वे संस्कार हमारी परंपरा में भी आगे चलते रहे इसकी आवश्यकता है तो बहुत ध्यान से सुने वे ब्राह्मण नामदेव जी की भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे थे वो स्वयं उतने भगत नहीं थे स्वयं तो केवल ब्राह्मणता का अहंकार ढो रहे थे और वो सोचते थे ठीक है भगवान मिल गए तो हम भी तो भगवान की ही पूजा करते हैं नामदेव के प्रति इतना अधिक सद्भाव उनका नहीं था इसलिए लीलाधारी ठाकुर जी ने ऐसे महान विरक्त नामदेव जी के मन में ये इच्छा उत्पन्न कर दी और वे जूतियों को फेंट में बांध करके चले गए कीर्तन करने और जब जूतियां गिर पड़ी तो कीनी पाँच सात छोट मार पड़ी इनके ऊपर और मंदिर से निकाल दिया गया ये केवल ब्राह्मणों को नामदेव जी की भक्ति की महिमा का ज्ञान ठाकुर जी कराना चाहते हैं इसलिए ठाकुर जी ने मंदिर का द्वार घुमा दिया बोलो पंडरी नाथ भगवान की आया दास जी कह रहे हैं बैठे पीछे जाई जाय की जूचित बैठे पीछे वे जाई कि नी जूचित लीनी जो लगाये चोट मेरे म लीनी जो लगाए चोट मेरे मन भाई कान दे सुनो अब चाहत ना और कू कान दे सुनो अब चाहत नु थो मोको यही नीत नेम पद गाय थोर मोको यही नीत नेम पद गाय I think. द्वार होते कहीं मंदिर मंदिर फिरा दिया मंदिर फिराने से क्या हुआ हा हा हा धन्य है बेसोती मोती आ उतरी जेतिक वे सोती मोती आवसी उतरी गई जेतिक वे, जे वे सोती मोती आव उतरे गई जेतिक में सोती मोती आव उतरी गई प्रीति पां सुख गाय भाई प्रीति गये पाव सुख दाई हाँ हाँ चरित्र तो हो ही चुका है केवल ये अंश हमें कहना था भक्ति की महिमा जेतिक वे मोती जेतिक वे सोती सोती माने सोत्री वैदिक ब्राह्मण जेतिक वे सोती मोती आवसी उतर गई आ, मोती आवसी उतर गई अब जो हीरे मोती का काम करने वाले होंगे वो इस बात को जानते होंगे बहुत कीमती मोती है बहुत वेश कीमती मोती है अब उसकी आब उतर जाए आब माने चमक तो आप चाहे जितने दावे करो बहुत अच्छा मोती बहुत अच्छा मोती बहुत अच्छा मोती ये जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे तमाम लोग मोती बेचने वाले रहते समुद्र के किनारे वो पता नहीं काहे का बना लेते हैं मोती इतना चमकता है आग लगा के भी दिखाते देखो जल नहीं ला प्लास्टिक नहीं है अब लोग लाते हैं और सोचते हैं हमने ठग लिया बेचने वाले को 500 रुपए कह रहा था 50 रुपए में दे गया ऐसा भी दुनिया में कोई व्यापारी होगा जो 500 रुपए की चीज 50 रुपए में दे दे? वो 50 रुपए का एक मोती खरीदते हैं खरीद करके जब जोहरी को दिखाते हैं तो कहते हैं तो कच्चा है बेकार है ये तो भले ही सोने की अंगूठी में जड़वा रहे हो ये तो महीना दो महीने बाद इसकी चमक चली जाने वाली है तो जैसे जिस मोती की आब उतर गई वो मोती दो कोड़ी का भी नहीं हम भी एक नीलम खरीद के लाए थे वहां गए द्वारिका तो हमारे मन में एक व्यक्ति मिल गए थे बेचारे ब्राह्मणी ले गए कई महात्मा थे स्वागत सत्कार किया फिर वो रत्न दिखाने लगे हमने कि भाई हम क्या करेंगे तो मन में आया कि मंदिर में रघुनाथ जी हैं उनके किसी आभूषण में रत्न को जड़वा देंगे ठाकुर जी के तो ठाकुर जी के निमित्त एक नीलम लिया बोले महाराज ये तो लाखों रुपए का है कम तो नहीं है लाखों रुपए का है ये पर आपको तो महात्मा हैं हम लोग तो सब करते रहते हैं पंद्रह हजार रुपये में दे देंगे फिर पंद्रह हजार तो शायद थे ही नहीं हमारे पास और कम में ही स्मरण में नहीं पूरी संख्या कितने की त्यागी जी थे साथ में तो शायद दस ग्यारह हजार का दे दिया हम कि चलो कोई बात नहीं बहुत बेचारा कितना भावुक था उसने इतना सस्ता दे दिया चलो कोई बात नहीं ठाकुर जी धारण करेंगे उसको भी पुण्य मिलेगा तो जयपुर के एक प्रेमी उनको हमने दिखाया उनके यहां यही काम होता है तो उनको हमने दिखाया कि ठाकुर जी का कुछ बनाना चाहते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का नीलम है वो हंसने लग गया बोला महाराज आपको ऐसे ही पत्थर दे दिया ये पांच रुपए का भी नहीं ए? ये सौ रुपए सौ रुपये भी ज्यादा है पांच सौ रुपये भी इसका बहुत ज्यादा पांच सौ रुपए का भी नहीं है आप कितना दिया आपने कि हम तो इतना दिया है बोले तो महाराज कभी कोई जरूरत पड़े तो हम लोग आपके सेवक हैं हमसे बोल दिया करो ये काम आप लोगों का नहीं है। अब ये तो पारखी लोग जानते हैं तो जैसे मोती चाहे जितना चमकदार हो लेकिन यदि उसकी आव उतर गई तो वह मोती दो कौड़ी का भी नहीं ऐसे ही वो बेचारे बड़े चमक रहे थे सोती लेकिन उनकी आव सी उतर गई उन सबने जेती की बेसोती मोती आव सी उतरी गई बई ही है प्रीति गहे पांव सुखदाई वो ब्राह्मण नतमस्तक हो गए और उन्होंने नामदेव जी के चरण पकड़ लिए ने चरण छुड़ाए ब्राह्मणों को शास्त्रांग प्रणाम किया महाराज हम गृहस्थी हैं छिपा हैं। आप लोग भगवान के अंग सेवक हैं बोले हम तो केवल अहंकार ढो रहे हैं सच्चे भगत तो आप ही हैं। तो अब समझ में आई बात केवल नामदेव जी की भक्ति की महिमा का ज्ञान कराकर उन ब्राह्मणों को भी विशुद्ध प्रेमी भक्त बनाने के लिए ठाकुर जी ने नामदेव जी के हृदय में प्रेरणा की कि इसलिए वो जूती बांध कर कमर में चले गए यह श्री ठाकुर जी की लीला है इस लीला का वर्णन श्री कबीरदास जी ने किया है उठ भाई नामदेव परे हुए जाए उठ भाई नामदेव परे हुए जाए कबीरदास जी कह रहे हैं भाई नामदेव अब हमारा तुम्हारा यहाँ गुजारा नहीं है अब इनके दरबार में भी चमक दमक बालों की पूछ हो गई यहां दुबे तिवारी बैठे आए ब्राह्मण बनिया उत्तम लोग यहाँ नहीं नाम देव तुम्हारो संयोग नामदेव कमरिया लई उठाए मंदिर पीछे बैठे जाए पायन घू हाथन ताल नाम देव गावे गुण गोपाल मंदिर ऊपर ध्वजा पर हरे उलटी द्वार नामातन करे नाम देव हरी दर्शन पाए बाह पकड़ी ढिंगले बैठाए दो हिल मिल ए कय दास कबीर दास कबीर अचंभे रहे दास जी कहते हमने भक्त और भगवान को गले से लगते हुए देखा है ठाकुर जी हमारे बड़े लीलाधारी लीला भी करते हैं और फिर प्रेरणा देने के लिए नए नए खेल भी करते हैं अब इस घटना की इतनी प्रसिद्धि हो गई कि नामदेव जी के लिए ठाकुर जी ने मंदिर का द्वार घुमा आज भी मंदिर का द्वार घुमा हुआ है। मंदिर का द्वार ठाकुर जी ने नामदेव जी के लिए घुमा दिया अब प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण है प्रत्यक्ष है ये बात तो, तो इतनी प्रसिद्धि हो गई कि नामदेव जी जिधर से निकले वहां से जय जयकार नामदेव जी के भी मन में आया कि निश्चित ठाकुर जी के हम बहुत ऊंचे भगत हैं इसलिए तो ठाकुर जी ने द्वार फिराया ठाकुर जी बोले अच्छा चलो अब तुमको भी ले चलते हैं एक बढ़िया से बढ़िया जगह तो वर्णन आता है कि श्री ठाकुर जी ने लीला रची अरे भैया जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोट, कोट ब्रह्मंड उन भगवान की कमर लचक जाएगी मंदिर घुमाने से बोलिए ठाकुर जी ने कहा हमारी कमर में लचका आ गया लचका जानते हैं ना मोच आ जाना नस इधर उधर हो जाना बोले हमारी कमर की चिक चली गई अब चिक चली जाती किसी कमर की तो कितना उसको कष्ट होता है तो ठाकुर जी कराह भे राका बांका भक्त के यहां गए और राका बांका भक्त के यहां ठाकुर जी पधारे रांका बांका जी तो जंगल में लकड़ी लेने गए थे ये राका बांका जी की बात भी थोड़ी सी सुना दें तो जो आपको अच्छा लगेगा रांका बांका नाम के ब्राह्मण दंपति थे परम विद्वान थे रांका जी लेकिन उनकी समझ में आ गया था कि हरि नाम ही सबसे बड़ी पूंजी है भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है इसी के संग्रह में लगना चाहिए ऐसा विचार करके बड़े विद्वान होते हुए भी वे ब्राह्मण वृत्ति से पूजा पाठ करके दान दक्षिणा लेकर अपना निर्वाह नहीं करते आयाचित वृत्ति से फूस की झोपड़ी में रहते और अब घर के निर्वाह के लिए तो कुछ न कुछ चाहिए तो पत्नी के सह जंगल में जाकर लकड़ी बीन के लाते वृक्ष को भी नहीं तोड़ते जंगल में कंडा लकड़ी बीन के लाते और पंडरपुर के बाजार में बेच देते उतने ही लेके आते जंगल से जितने को बेच करके आज के लिए आटा दाल में खरीदने में आ जाए दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं रखते थे ऐसे भी रखते एक समय इनके घर में भोजन होता था दो तीन बार नहीं एक ही बार बार इतना मेहनत करके कमा पाते थे और अहनिश कथा कीर्तन घर में होता रहता एक बार नामदेव जी ने कहा महाराज आपकी लीला भी समझ में नहीं आती जो आपके भक्त नहीं है आपको गाली देना ही जिनका काम है ऐसे लोग तो गुल उड़ा रहे हैं बहुत अमीर हैं और ये जो बेचारे दिन रात आपका भजन करते हैं उनके घर में खाने को नहीं टूटी खटिया उसका छप्पर भी इधर उधर बिखर गया बिचारे जंगल में लकड़ी बीन कर गुजारा करते हैं आपको तनिक भी दया नहीं आती ठाकुर जी बोले वे बड़े निष्काम भक्त हैं वे हमारी भक्ति करके कुछ चाहते ही नहीं हैं। नामदेव जी बोले महाराज आप में भी लगता कंजूसी आ गई आप देना चाहते नहीं बहाना बनाते हैं आप देखे देखिए बोले तो चलो ठीक है तुमको दिखाते हैं तो ठाकुर जी नामदेव जी को लेके गए जिस मार्ग से लकड़ी लेने जा रहे थे उसी मार्ग पर ठाकुर जी ने सोने की मोहरों की असरफियों की ढेरी लगा दी और ये कीर्तन करते हुए जा रहे थे पैर में ठोकर लगी क्यों बीच रास्ते में ढेरी थी आप तो आंख मुद कर चल रहे थे ठोकर लगी गिर गए देखा कि इतना सोने सोने की सरफियां ढेर लगा हुआ है तो उन्होंने देखा कि पत्नी अभी पीछे रह गई है कहीं आकर इस स्वर्ण राशि को देखकर उसके चित्त में लालच पैदा ना हो जाए इसके लिए तुरंत वो जल्दी जल्दी रेत उठाकर के धूल मिट्टी से उसको ढकने लगे तब तक पत्नी आ गई स्वामी क्या कर रहे हो का देवी ऐसे ही कुछ नहीं।, नहीं नहीं नहीं आप छिपा रहे हैं क्या कर रहे हो बताओ अब उन्होंने देखा कि देख तो इसने लिया ही है अब छुपाने से लाभ क्या है बोले देवी आज का दिन बड़ा अमंगलमय दिन था सवेरे सवेरे पंडरी नाथ भगवान के मुखचंद्र का दर्शन तो नहीं हुआ ये जीव को फंसाने वाली माया का दर्शन हो गया यह सोना दिखाई पड़ गया तो हमने सोचा कि माताओं के चित्त में लक्ष्मी स्वरूपा है ना इसलिए सोने के प्रति स्वाभाविक अनुराग होता है कहीं ऐसा न हो कि इस धन को देखकर तुम्हारे चित्त में लालच आ जाए और इस धन को तुम लेने की बात कह दो इसलिए भक्ति के मार्ग में विक्षेप से बचने के लिए धन को बचाने के लिए विज्ञान भक्ति को बचाने के लिए धन के इस व्यामोह में फंसने से बचाने के लिए हमने इस पर धूल से मिट्टी से ढकने का कार्य किया है यह सुनकर उस देवी ने यह नहीं कहा कि खोल के दिखाओ उपेक्षा पूर्वक कहा स्वामी इतने दिन भजन करने के बाद भी यह धन है यह आपकी बुद्धि में घुसा हुआ है बहुत दुखी की बात है अरे धूल पर धूल डालने का व्यर्थ श्रम क्यों कर रहे हैं इतनी देर भजन करते तो कितना लाभ होता वो संपत्ति को धूल समझती थी मिट्टी और सोने में अंतर ही नहीं समझती थी इतनी उच्च कोटि की भक्ता थी उसका नाम था बांका और इनका नाम था रांका। बोले आज समझ में आया आज तू वस्तुता सच्ची बांका हो गई हम तो ज्ञान भक्ति में तुमसे बहुत पीछे रह गए आ मैं तो रांका रह गया वस्तुता तू बांका हो गई कहकर अपनी पत्नी को नमस्कार किया पत्नी ने भी प्रणाम किया और पत्नी से बोले अब क्या करें बोले आज अशुभ दर्शन हो गया हम लोगों के नजर में धन आ गया चलो लौट चलें, आज केवल जल पीकर भजन करेंगे प्रायश्चित करेंगे यह अशुभ दृश्य हमारी आंख के सामने क्यों आया नारायण ध्यान से सुनो हम आपके पास सोने का तो दर्शन है ही नहीं हम आपके पास कागज का मोटा लिफाफा आ जाए भेट दक्षिणा के रूप में और सवेरे सवेरे आ जाए तब हम क्या करते हैं कहते वाह आज राम जी की बड़ी दया हुई सवेरा बहुत अच्छा हुआ आज का सुप्रभातम बहुत अच्छा था कुछ भेंट पूजा आ गई लिफाफा आ गया अब कितने लोग तो बहुत आदर से उसको सिर से और लगाते हैं हमारे को तो कोई ज्यादा पता नहीं रहता है और अच्छी बात है वस्तु का उपयोग गऊ ब्राह्मण और संत की सेवा में हो तो उसका आदर भी करना चाहिए अनादर नहीं करना चाहिए दुरुपयोग हो तो वह दुखद बात है बाबूजी का कोई स्वार्थ नहीं है पर सवेरे सवेरे कोई प्रणामी आ जाए तो इनका चेहरा उस समय खिल जाता है हो सकता है कुछ कुल के जन्म का प्रभाव हो ये भी हो सकता है लेकिन खुशी होती है और इनके चेहरे को प्रसन्न देख के हम भी प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो इनका मुख प्रसन्न हुआ तो सही कैसे भी हुआ ये तो बिचारे खुद ही समर्पित हैं इनका कोई एक पाई भी स्वार्थ नहीं है और कोई सामने की बढ़ाई नहीं इस प्रकार के जीवन से आज के वृद्धों को प्रेरणा लेनी चाहिए बहुत अच्छे प्रतिष्ठित वैश्य परिवार के खूब सुखी संपन्न व्यक्ति हैं और जैसे हम यहां पहली बार कथा कहने आए हैं ऐसे ही पहली बार कथा कहने गए थे इनके शहर बालेश्वर में यजमान भी यही थे और कथा जिस दिन पूरी हुई हमने कहा बाबूजी अब घर में क्या कर रहे हो सब काम धंधे से बहुत अच्छा कार्य है घर में अब तो आपके वानप्रस्थ का समय है अब आपको भजन और सत्संग में शेष जीवन व्यतीत करना चाहिए हम तो सबसे ही कहते हैं उसी अभ्यास बस इनसे भी कह दिया पर इनके ऊपर इतने जल्दी प्रभाव हुआ हम समझते घंटे डेढ़ घंटे में ही वे जैसे खड़े थे वैसे हमारे साथ चल पड़े घर के लोग रोने लग गए बहू भी रोने लगी गंगा साथ में थे ये भी बेचारे इनके भी आंख से आंसू आ गए बोले गुरुजी आपकी कथा बंद हो जाएंगी वैसे जिसके घर में कथा करोगे उसी को ले जाओगे घर छुड़ा के तो कथा कहना बंद हो जाएगा तब से लगातार युवा व्यक्ति उतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी पचहत्तर छिहत्तर वर्ष की आयु में स्वयं सेवा करते हैं। प्रेरणा लेनी चाहिए वैश्यों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए ब्राह्मणों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं मिला है कि हम जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह आँख पर मोह पट्टी बंधी बही है और घूम रहे हैं उसी चक्कर में एक ऐसी भी कल्पना चित्त में रखनी चाहिए एक समय आ कर के हम संसार से अपने मन को बटोर लें और ईमानदारी से शेष जीवन सेवा में सत्संग में साधना में व्यतीत करें ये हमारे अंतकरण में भावना होनी चाहिए हम जब राका बांका जी के चरित्र का स्मरण करते हैं तो हमें ग्लानि होती है कहाँ वे गृहस्थ होते हुए उनका कैसा वैराग्य धन को देखकर उन्होंने उपवास किया और कहाँ हम अपने आप को ऊंचा साधु मानते हैं और धन को देखकर हमारे चित्त में प्रसन्नता होती है लिफाफा न मिले तो चित्त में ग्लानि होती है लिफाफा मिल जाए तो चित्त में प्रसन्नता होती है एक कितने दुख की बात यह सब बातें आत्मनिरीक्षण की हैं सत्संग होता ही इसलिए है कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें और अपने दोषों का परिमार्जन करें हम जैसे पहले थे सत्संग के बाद भी हमारा अंतकरण वैसा ही रह गया उसमें कोई बदलाव नहीं आया तो सत्संग का क्या लाभ हमारे जीवन पर हुआ सत्संग की बातें किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती हैं वो सार्वजनिक होती हैं, वक्ता के लिए भी होती हैं, श्रोता के लिए भी होती हैं, और जहां तक वह शब्द जाता है वहां तक के लोगों के लिए होती है लेकिन जब हम केवल श्रवण को श्रवण तक रहने देते हैं मनन नहीं करते हैं और फिर निश्चय नहीं करते हैं कि हम अब अपने जीवन की दिशा को आमूल परिवर्तित करेंगे तब तक हमारे जीवन में सुना हुआ विषय भी केवल कहने सुनने तक सीमित रह जाता है उसका जो लाभ हमें मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पाता नामदेव जी लज्जित तो हो गए नामदेव जी ने कहा भगवान अब बात समझ में आई हम भी अपने को भगत मानते हैं और ये भी भक्त अपने को पर यह कितने उच्च कोटि के भक्त हैं धन का लोभ इनके चित्त में छू नहीं गया चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें बना लो माया से छुटकारा मिलने वाला नहीं है मम माया दुरत्यया माया से छुटकारा किसे मिलता है माम एव ये प्रपज्यंते माया मेहताम तरंचिते जो एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाते हैं वह मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं मलुकदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है मलुकदास जी कहते हैं जब लगी जीव का लोभ न छूटे तब लगी ज नमाया जब लगी, जब लगी जीव का मोह न छूटे हम लोभ कह तुम हैं तो मोह कह जब लगी जीव का लोभ न छूटे तब लगी तजे नमाया। जब लगी जीव का लोभ न छूटे तब लगी तजे न माया जब लगी जीव का लोभ न छूटे तब लगी तजे न माया जब लगी जीव का लोग न छूटे तब लगी लगीना माया घर घर द्वार फिर माया के पूरा गुरु नहीं पाया हाँ घर घर द्वार फिर माया के पूरा गुरु नहीं पाया सबसे लालच का सबसे लालच का मत खोटा जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लग तजे न माया घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया लोभ कैसे छूटेगा वाह बहुत सुंदर बात है नाम जप का लोभ कथा सुनने का लोभ सत्संग करने का लोभ सेवा का लोभ ठाकुर जी के दर्शन का लोभ ये लोभ जितना बढ़ेगा उतना संसार का लोभ कमती होगा लोभ होता ही क्यों है लोभ है क्या चीज अरे नारायण लोभ है संसार और शरीर के प्रति महत्व बुद्धि का नाम लोभ है संसार के किस संसार और शरीर से संबद्ध किसी भी वस्तु पदार्थ के प्रति जब हमारी महत्व बुद्धि होती है तो हमारे चित्त में उसके प्रति लोभ जग जाता है और हमारी महत्व बुद्धि केवल श्री ठाकुर जी की ओर हो तो संसार की किसी वस्तु का लोभ लालच हमारे भीतर नहीं रह जाएगा नामदेव जी बोले सच्चे भक्त हैं बोले तो ऐसे भगत की तो सेवा करनी चाहिए आज तो बेचारे भूखे रह गए ठाकुर जी को साथ लेके के नामदेव जी जंगल में गए अब खुद ही लकड़ी बीन बीन करके थोड़ी थोड़ी ढेर बना के आ गए या आज उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लकड़ी इकट्ठी करके ले जाएंगे नामदेव जी महाराज ठाकुर जी छिपके देख रहे हैं आज क्या करते हैं ये राका जी ने अपनी पत्नी बांका जी से कहा देवी आज जंगल में लकड़ी लेने योग्य नहीं है क्यों बोले हमसे भी बड़ा कोई दरिद्र आप पहले ही आकर सब लकड़ी इकट्ठी करके चला गया तो अब किसी की भी लकड़ी को उठाना ठीक नहीं है अब सूखी लकड़ी और कहीं तो है नहीं ढेर के ढेर बने हुए हैं अब दो लकड़ी भी जहां पड़ी है शायद उसी ने कट्ठी की हो बोले दूसरे का हक लेना ये तो महापाप है तो बोले फिर क्या करें स्वामी बोले आज भी जल पी के ही भजन करेंगे आज कोई बात नहीं कल देखेंगे आज वो अपना ले जाए ऐसा उठा के फिर देखेंगे अथवा कल किसी दूसरे जंगल की ओर जाएंगे इधर तो अब कोई दूसरा आ गया वो तो चले गए नामदेव जी से ठाकुर जी ने फटकारते हुए कहा कि तुम कहते थे सेवा करो सेवा करो ऐसी सेवा कराई तुमने कि कल भी बेचारे भूखे रह गए वो आज भी भूखे रह जाएंगे तो ऐसा करो कि इनके घर में कुछ सेवा हमको करनी चाहिए नामदेव जी बोले ठीक है तो अभी तो आप पधारो नामदेव जी अपने घर चले गए ठाकुर जी अंतर्धान हो गए नामदेव जी ने देखा कि अब घर पर चलकर के देखें तो सही अभी राका बांका जी तो पहुंचे नहीं है इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि अब खाना पीना तो है ही नहीं कीर्तन करते हुए आएंगे तो घर पर जाके नामदेव जी ने देखा तो ठाकुर जी को अपने से पहले ही वहाँ पड़े हुए देखा नामदेव जी आश्चर्य पड़ गए हमसे तो कहते थे तुम अपने घर चले जाओ हम मंदिर में जा रहे हैं वो मंदिर में जा कर यहाँ टूटी खटिया पर पड़े हैं तो देखें राका बांका जी की पुत्री घर में थी क्या बातचीत करते हैं ठाकुर जी आप विचार कीजिए कैसे भाग्यशाली भक्त कलिकाल में जिनके घर में ठाकुर जी ऐसे ही पहुंच जाते तो उनकी बिटिया ने कहा वो ठाकुर जी को भाई मानती थी तो ठाकुर जी से उसने कहा कि आज आपका मुख थोड़ा घुमलाया हुआ दिख रहा है क्या बात है तो ठाकुर जी लेट गए और बोले क्या करें इतना दर्द है कमर में बहुत जोर की चीख चली गई है लचका आ गया है उसने कर राम राम राम राम कैसे कमर कैसे कमर दुखने लगी कमर पर बेचारी हाथ फिराने लगी क्या हुआ तो बोले वो नामदेव को थोड़ा प्रसन्न करने के लिए हमने मंदिर के द्वार को घुमाया तो उसी में चिख चलेगी बहुत कष्ट है दो तीन दिन से तो आज इसलिए आया हूं कि तुम थोड़ा कुछ इलाज कर दोगी तो क्या इलाज करें तो ठाकुर जी ने कहा कि थोड़ी सी मालिश कर दो तेल लगा कर कमर की और दूसरी बात यह है कि सुनते हैं कि कोई चोट लग जाए तो उसमें गरम-गरम हलवा बहुत फायदेमंद होता है तो थोड़ा हलवा और थोड़ा पाने के लिए मिल जाए तो हमारी चोट में बहुत आराम होगा और थोड़ा हल्दी गरम करके और कमर में लेप दो तेल के साथ हल्दी को लगा दो तो उसने बेचारी ने बिटिया ने कहा कि जय जय दो दिन से तो घर में भोजन बनाई नहीं ऐसे ही पानी पी के भजन हो रहा है और आप पधारे ये तो अच्छी बात है हल्दी तेल की मालिश तो मैं कर रही हूं लेकिन हलवा कहां से बनाऊ आपके लिए तब तो ठाकुर जी ने कहा कि घी बुरा और आटा हम लेके के आए तो ये ठाकुर जी के तो केवल बहाना ही था हलवा खाने का वो चाहते ये थे कि आज दूसरे दिन भी भूखे न रह जाएं खूब हलवा ठाकुर जी ने बैठ के बनवाया और हलवा खाया और ठाकुर जी हलुआ खा रहे हैं और राका बांका जी की बेटी के आंख से आंसू बह रहे हैं बोले नामदेव कितना मूड़ फोरा भगत है बताओ हमारे ठाकुर जी को इतनी पीड़ा इसने पहुंचाई, रोती जा रही है और तो ठाकुर जी की कमर की सेक कर रही है नामदेव जी मन में सोचने लगे कि सारी दुनिया नामदेव जी की जय जयकार करे पर नाम देव भगत कहाँ भगत तो इस पंढरपुर में रहने वाले रांका बांका है कहाँ तो हम ठाकुर जी को मजबूर करते हैं मंदिर घुमाने के लिए और कहाँ ठाकुर जी की कमर में लचका आता है पीड़ा होती है तो इस भक्त के घर में ठाकुर जी अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए आते हैं और नामदेव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे लिए ठाकुर जी को कष्ट उठाना पड़ा धन्य है राका जिनकी पीड़ा का हरण स्वयं ठाकुर जी करते हैं नामदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा प्रभो अब हमारी समझ में आया आप भक्तों के साथ नई नई लीलाएं इसलिए करते हैं कि धोखे से भी इनके भीतर अहंकार न आ जाए मुझे भी अपनी भक्ति का किंचित अहंकार हो गया था आपने कृपा करके रांका बांका जैसे भक्त से मिलाकर हमारे अहंकार को विगलित कर दिया गर्वन कीजे बावरे गर्वन कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारी गर्वन कीजे बावरे हरि गर्व प्रहार गर्व न की जे मारे हरी गर्व गर्वई ते रावण गया पाया दुख बारी गर्वय ते रावण गया पाया दुख बारी गर्व न कीजे बाब रे गर्व प्रहारी गर्व नकी जे बाब रे हरि गर्व प्रहारी जरन खुदी रघु नाथ के मन नही सुहाती जरन खुदी रघु नाथ के मन नही सुहाती जा के जिया अभिमान है ताकि तोड़ छी जाके अभिमान है ताकि तोड़त अरु दीन ताल रही भाई एक दया और दीन ताल रहिए भाई चरण गहो जाए साधु के रिझे रघुराय चरण गहो जाए साधु की रिझे रघुराय यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए यही बड़ा उप देश है पर द्रोह न करिए कह मलुक हरी सुमिर के भवसागर परिये कह मलुक हरी तुमे के भवसागर तरी गर्व न कीज बावरे हरी गर्व प्रहारी गर्व न की जे रे हरी गर्व प्रहारी हमारा जीवन साधना के मार्ग पर अध्यात्म के पथ पर एकदम ठीक तरह से चल रहा है इसका अनुभव हम कैसे करें हम लोग सब संत सदगुरु की कृपा से अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं जो कुछ भी भूले भटके भगवान नाम का स्मरण एक नमस्कार भी भगवान के चरण में हो जाता है वह भी एक मार्ग ही है वैष्णवता के मार्ग पर सज्जनता के मार्ग पर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं तो इस अध्यात्म के प्रभु प्राप्ति के प्रभु प्रेम प्राप्ति के मार्ग पर हम चल रहे हैं हम ठीक से चल रहे हैं हमें हम ठीक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं इसकी अनुभूति हम करना चाहें तो कैसे हो यदि हमारे जीवन में अहंकार कम से कम होता चला जाए दीनता नम्रता सहजता सरलता हमारी बढ़ती चली जाए तो समझना चाहिए कि हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा अहंकार बढ़े तो यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए हम आगे बढ़ रहे हैं हम पीछे की ओर जा रहे हैं अहंकार हमारे अज्ञान का परिचायक है अहंकार हमारी मूढ़ता का परिचायक है एक ऐसी कथा हम आपको सुनाएंगे कि आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा महाभारत के जैमिनी अश्वेध पर्व की कथा है भगवान का घोड़ा धर्मराज धर्म का घोड़ा अश्वेध का समुद्र में प्रवेश कर गए क्योंकि अश्वेधी अश्व की गति आकाश में भी होती है जल में भी होती है पाताल में भी होती है दिव्य अश्व होता है तो केवल पांच लोग उसके पीछे जा सके सेना नहीं जा सकी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ भी जल के ऊपर चलता था प्रद्युम्न जी का रथ भी चलता था और पांच वीरों का नाम आया है ये पांच लोग एक रथ में बैठ कर के और चले हैं घोड़े के पीछे पीछे और समुद्र के टापू पर पहुंचे तो वहाँ एक महात्मा दिखाई पड़े जिनका शरीर सूख कर एकदम अस्थिमात्र हो ही रहू शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा अस्थिमात्र शरीर उनका हो गया था और उनके पैर के बीच से पलाश के पेड़ खड़े हो गए थे बड़े बड़े अब वो महात्मा एकदम सूखे दुबले पतले शरीर के बड़ी बड़ी जटाएं मस्तक पर और एक सूखा पत्ता बटका अपनी जटाओं में खोसे हुए थे लगाए हुए थे बैठे भजन कर रहे थे आंख बंद करके ठाकुर जी ने प्रणाम किया उन महात्मा के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया अर्जुन ने प्रणाम किया कर्ण पुत्र बृषकेतु ने प्रणाम किया प्रद्युम्न जी ने प्रणाम किया इन पांचों महावीरों ने सब ने प्रणाम किया तो उन महात्मा ने नेत्र खोले भगवान चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हैं महात्मा हमने मंदिर के द्वार को घुमाया तो उसी में चिख चलेगी बहुत कष्ट है दो तीन दिन से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 लेकिन आप सर्वज्ञ परमात्मा होते हुए पूछ रहे हो कि आप कौन हो कहा हो कब से बैठे हो क्या नाम है अब समझ गया मैं आप तो जानते हुए आप अपने इन प्रेमियों को अपने परिकर के लोगों को अनुभव कराना चाहते हैं तो जो आज्ञा प्रभो मैं बकदालभ्य नाम का ऋषि हूं भगवान ने पूछा कब से बैठे हो यहां बोले महाराज खबर नहीं है कब से बैठे हैं कई बार लोग ऐसे ही झूठी भी कह देते हैं जैसे कौन से राजा की कथा है रामचरितमानस में प्रताप भानु प्रताप भानु ने पूछा ना उस कपट मुनि से आपका नाम क्या है बोले हमारा नाम है एक तनु अरे एक तनु हाँ। आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोर नाम हमार एक तनु देहन धरी बहोर एक तनु थोड़ी था वो तो राक्षस था झूठ झूठमूठ खंड बना रहा था कई बार मनुष्य प्रतिष्ठा का इतना लालझी हो जाता है कि उसे पता है कि हमारी उम्र कितनी है फिर भी कोई उम्र पूछे तो कहता रे धूप में थोड़ी बाल सफेद हुए स्वरूप देखो अनुमान लगाओ कितनी उम्र है उम्र का तो कोई ज्यादा हमको पता नहीं है इतने सौ साल तो हमको पचास साल वहां रहे पच्चीस साल वहां रहे तीस साल वहां रहे चालीस साल वहां रहे दो सौ ढाई सौ साल गिना देगा अरे महाराज वाह वा, वा, आपकी बड़ी भारी आयु पर बकदालभ्य ने ऐसे नहीं कहा कि हमको पता नहीं उन्होंने कहा महाराज इस ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया हां इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि यह सृष्टि कितनी बार बनी और कितनी बार बिगड़ी हमको गिनती याद नहीं है कितनी बार ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो गई कितने ब्रह्मा हमारे सामने से चले गए आप लोग कहेंगे ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक हजार बार सतयुग एक हजार बारेता एक हजार बार, बार द्वापर और एक हजार बार कलयुग बीत जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में चौदह इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की का दिन इसी हिसाब से उनकी रात्रि इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की आयु और ब्रह्मा जी के लिए वो महात्मा कह रहे हैं कि कितने लाइन के लाइन ब्रह्मा जी बदल गए मेरे सामने मुझे पता नहीं गिनती याद नहीं लोमस जिनके बारे में कहा जाता है कि लोमस जी इतने दीर्घ हैं कि एक ब्रह्मा जी का कार्यकाल पूरा होता है तो सोचते रोज रोज ब्रह्मा जी को पधारना है भद्र कहां तक घूमे एक रोहया उनके सम्मान में गिरा देते हैं वो बोले बकदालब बिशि कितने लोमस हमारे सामने चले गए पता नहीं बस यही है छोटा सा तो महाराज पत्ता क्यों रख रखा है अरे बोले भाई देखो छोटी सी आयु है इसके लिए क्या मकान वकान बनाना कुटिया छप्पर छाना ठीक नहीं है सिर छाया में रहना चाहिए तो संतोष अपने मन को दिलाने के लिए जटाओं में पत्ता फंसा लिया है बटका जिससे संतोष रहे कि हाँ हमारा सिर छाया में है बस इसलिए और आपके महाराज ये पेड़ यहां से निकल गए हैं आसन मार के बैठे बीच में से पेड़ के तना छेवले के पलास के पेड़ बोले महाराज कितने पेड़ सूखे कितने गए अब ठीक है राम राम कर रहे हैं आपकी दया से समय काट रहे हैं उनकी विरक्ति को देखकर भगवान को बड़ा आश्चर्य बोले महाराज आप क्या आहार ग्रहण करते हैं बोले पवित्र वायु ही मेरा आहार है और किसी वस्तु की हमको आवश्यकता ही नहीं हवा रहते हैं ठाकुर जी ने दंडोत्प्रणाम किया और बोले हे पुराण पुरुषोत्तम महर्षि आपको प्रणाम है आप ही पुराण पुरुष हैं इतने बड़े पुराने महात्मा आप बड़ा सौभाग्य है हमारा अवतार लेना सफल हो गया ऐसे संत का दर्शन हो गया और अर्जुन आदि से बोले प्रणाम करो प्रणाम करो इतने बड़ी उम्र वाले महात्मा ये सौभाग्य हम लोगों का दर्शन हो गया तो सबने प्रणाम किया तो वे महात्मा फिर खिलखिला के हंसे बोले वाजीवा आप भी किसी के भी अहंकार को खूब ऊपर तक चढ़ाते हैं और जब खूब ऊपर चढ़ जाता है तो उठा कर ऐसा पटकते हैं कि बस उसका ठिकाना कहीं न रह जाए तो महाराज एक बार आप मेरे अहंकार का भक्षण कर चुके हैं अब आप चाहे जितनी स्तुति करो और चाहे दंडौत प्रणाम करो अब आपकी ऐसी दया हो चुकी है कि अब द्वारा अहंकार मेरे भीतर पैदा होने वाला नहीं है कुछ सुनाओ तो सही बोले इस समय श्वेतवाराह कल्प चल रहा है बगदाल इसी श्वेत वराह कल्प के में सतयुग की बात है इसमें समय अट्ठाईसवा कलयुग चल रहा है उस बीसवें सतयुग के आरंभ में जब आदि कल्प था तो बोले ब्रह्मा जी मेरे निकट आए उस समय मैं मान सरोवर के ऊपर तप कर रहा था ब्रह्मा जी ने कहा वत्स बकदालभ्य तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं और तुम हमसे वरदान मांग लो क्या चाहते हो तो मुझे अपनी तपस्या का और अपनी आयु का बड़ा अहंकार था मैंने कहा कौन हैं आप हमको वरदान देने वाले बोले मैं जगत सृष्टा लोक पितामह ब्रह्मा हूं तो हमने कहा यह परिचय और किसी को देना तुम शरीके न जाने कितने ब्रह्मा हमारे सामने आए और गए लोग कहते ना तुम जैसे बहत्तर हमने देखे क्या हो तुम तुम किस खेत की मूली हो बोले तो तुम्हारे जैसे कितने आए गए ब्रह्मा तुम हमें क्या वरदान दोगे तुम कोई कोई जरूरत हो तो हम तुम्हें वरदान दे सकते मांग लो हमसे तो ब्रह्मा जी को अपने परमेश अहंकार और मुझे अपनी आयु और तपस्या का अहंकार ठाकुर जी को अहंकार सहन होता नहीं है तो बोले हे प्रभु उसी समय एक भयंकर तूफान आया और उस तूफान में ब्रह्मा जी और मैं दोनों ही उड़ कर के इस ब्रह्मांड की सीमा से इस ब्रह्मांड गोलक से बाहर निकलकर बड़ी तीव्र गति से द्वितीय ब्रह्मांड गोलक में प्रविष्ट हो गए वहाँ का लोक इस्लोक से बड़ा विलक्षण था दर्शन करते करते करते करते करते करते और फिर भूरलोक भवर लोक स्वर्ग जनलोक तपलोक फिर सच्चे लोग पहुंचे अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ भी इस ब्रह्मांड में भी ब्रह्मलोक है वहाँ जाकर के ब्रह्मा जी के साथ और हम थे भक्तालब ऋषि सुना रहे हैं तो भीतर जाने का विचार करने लगे तो वहाँ द्वारपाल ने पूछा कौन हो तुम बोले मैं ब्रह्मा हूं और ये मेरा शिष्य दालभ्य है ब्रह्मा जी ने परिचय दिया मेरा शिष्य है दालभ्य तो वो द्वारपाल हंसते हुए बोला कि वाह तुम्हारे जैसा कमजोर व्यक्ति ब्रह्मा कब से बन गया ब्रह्मा जी तो आठ मुख वाले होते हैं वो भीतर बैठे हैं अब तो बड़ी उत्सुकता जगी ले चार मुख वाले ब्रह्मा जी और मैं दोनों चल करके आठ मुंह वाले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे उनका तेज उनका ऐश्वर्य उनका ज्ञान उनकी शक्ति इतनी विलक्षण थी कि हम दोनों ही उनके चरणों में नतमस्तक हो गए तो उन ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कौन हो बोले मैं अमुक ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूं ये मेरा शिष्य भगदालब्य ऋषि है तो वे आठ मुंह वाले ब्रह्मा जी ठहाका लगा हंसे हम बनावटी बात नहीं करें महाभारत में लिखा है कि वो आठ मुंह वाले ब्रह्मा जी बोले जब तक तुम्हें हमारा दर्शन नहीं हुआ था तभी तक तुम ब्रह्मा थे अब तुम दोनों मेरे चेले हो मैं गुरु हूं मैं डोललाल जा रहा हूँ थोड़ी शुद्धि के लिए मिट्टी खोद के ले आओ मैं शौच के लिए जा रहा हूँ तुम मिट्टी लेके आओ ये बात वहां कोई शौचायु नहीं होती उन्होंने अपमानित करने के लिए ऐसा कहा बोले जैसे उन आठ मुंह वाले ब्रह्मा जी ने अहंकार किया फिर एक गोला वायु का आया और आठ मुंह वाले चार मुंह वाले ब्रह्मा और मुझे लेकर के तृतीय ब्रह्मांड गोलक में पहुंच गए वहां के सब लोगों को देखते देखते देखते देखते फिर वहां के सत्यलोक में गए तो वहां सोलह मुंह वाले ब्रह्मा जी मिले उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अहंकार की बात कही तो फिर ववंडर आया सोलह मुंह वाले ब्रह्मा आठ मुंह वाले चार मुंह वाले और बगदालब ऋषि ये फिर पहुंच गए चौथे ब्रह्मांड गोलक में पहुंच गए वहां पहुंचकर बत्तीस मुंह वाले ब्रह्मा मिले फिर चौसठ मुंह वाले ब्रह्मा मिले ऐसे ही एक ब्रह्मांड गोलक से दूसरे ब्रह्मांड गोलक में सैकड़ों मुँह वाले ब्रह्मा हुए और उन सौ मुंह वाले ब्रह्मा की जमात चार मुंह से लेके सौ मुंह तक इतने ब्रह्मा ब्रह्माओं की जमात हो गई और हम सब पहुंच करके ऐसी जगह पहुंचे जहां जैसे आज आप चतुर्भुज रूप में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं आप खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड आपके भीतर प्रवेश कर रहे थे बाहर निकल रहे थे आपने देखा होगा कभी कभी सूरज की किरण झरोखे से भीतर आती है अंधेरे घर में तो उस किरण के बीच में छोटे छोटे छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं अब तो कांच वाले मकान हो गए नहीं खपरेल वाले जो मकान होते थे गांव में लाइट वाइट तो होती नहीं थी खपरेल वाले मकान उनमें से जो वो आता था सूर्य की किरण तो उसमें छोटे छोटे छोटे छोटे असंख्यों कण उड़ते दिखाई पड़ते तो जैसे उस झरोखे की सूरज की किरण में असंख्यों कण उड़ते उड़ते हुए दिखाई पड़ते ऐसी करोड़ों और वो खरवो ब्रह्मांड भीतर प्रवेश कर रहे थे बाहर निकल रहे थे और आपके हजारों मस्तक हजारों बुजाए आपके तो वो सब ब्रह्माओं की जमात और मैं हाथ जोड़ के खड़ा हुआ तब आपने मुस्कुरा कर कहा था अहंकार मत करो मेरी सृष्टि में एक से बढ़कर एक है भजन करो अहंकार शून्य हो करके प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो बस इतना कहते ही मैं क्या देखता हूँ कि वो सब जमात अंतर्धान हो गई चार मुँह वाले ब्रह्मा अपने लोक में और हम इस द्वीप पर आकर बैठे भजन कर रहे हैं हमको यह अनुभूति हुई महाराज तब से आज तक एक ही जगह बैठे इसलिए भैया चाहे जितने बड़े विद्वान हो जाओ अहंकार मत करो चाहे जितनी ऊंची जाति में पैदा हो जाओ अहंकार मत करो चाहे जितने बड़े धनवान हो जाओ अहंकार मत करो चाहे जितने सुंदर हो अहंकार मत करो चाहे जितनी ऊंची कोई विद्या या कला आपको प्राप्त हो अहंकार मत करो चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाओ अहंकार मत करो अरे नारायण आपकी भजन आपकी आपका भजन आपकी साधना आपकी उपासना आपका ज्ञान आपका विज्ञान चाहे जितनी ऊंची कक्षा पर पहुंच जाओ और अधिक विनम्र होकर अनुभव करो हे नाथ ये आपकी कृपा है हम इसके लायक भी नहीं थे ये जो कुछ है आपका आपका अनुराग है आपकी करुणा है आपकी कृपा है बहुत ध्यान से सुने जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तभी अहंकार पैदा होता है thereby, जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं अपने ठाकुर जी को भूल जाते हैं तभी हमारे भीतर अहंकार पैदा होता है अहंकार अति दुखद डमरुआ अहंकार ही भगवान का तिरस्कार करवाता है अहंकार ही माता पिता का तिरस्कार करवाता है अहंकार ही गुरुजनों का तिरस्कार करवाता है अहंकार ही गौ और ब्राह्मण का तिरस्कार कराता है अहंकार ही मनुष्य को नीचे ले जाने वाला है। इसलिए इस अहंकार से बचने के लिए सत्संग करें, नाम जब करे दीनता को स्वीकार करें, नम्रता को स्वीकार करें और बार बार एक ही भाव चित्र में रखें। यमान जाय जैन भोरे यह अभिमान जाए जनी भोरे में सेवक रघुपति पर पती, पती मैं भगवान भगवान का दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं जब मैं भगवान का दास हूं तो हमारे पास जो कुछ है वो भगवान का है तो हम अहंकार क्यों करें हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं आप उत्तर दीजिए बैंक में कैशियर के पद पर सेवा देने वाला व्यक्ति करोड़पति अरबपति होने का अहंकार करता है क्या खजांची है स्टेट बैंक में कैशियर है अथवा किसी भी अच्छे ऊंचे बैंक में कैशियर है अब करोड़ों का हिसाब किताब करता है खजाने की चाबी भी उसके पास रहती है लेकिन वो कभी रुपयों का अहंकार नहीं करता क्यों नहीं करता इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह जानता है कि मैं केवल नौकर हूँ है मुझे जितनी तनख्वाह मिलती है बस उतना मेरा है और ये सब जो है वो तो हमको नौकरी सौंपी गई है ऐसे ही आप समझ लीजिए जितने में हमारा पेट भरता है और जितने से हमारा शरीर ढक जाता है उतना ठाकुर जी ने दया करके हमको दिया है जितने में हमारे परिवार का पोषण हो जाता है उतने पर हमारा हक है इससे ज्यादा जो कुछ भी है वो भगवान का है भगवान के लिए है गौ सेवा के लिए है संत सेवा के लिए है अतिथि की सेवा के लिए है दीन दुखियों की सेवा के लिए है ये भाव यदि हमारे चित्त में आ जाए हमें केवल सेवा का अवसर भगवान ने दिया है तो महाराज सारे धरती का स्वर्ण एक व्यक्ति के पास आ जाए सारी संसार की पृथ्वी एक व्यक्ति के अधीन हो जाए तो भी उसे अहंकार नहीं आएगा यह संसार की किसी भी वस्तु को अपना मानने से अहंकार आता है बहुत ध्यान से समझ समझे शरीर को अपना मानने से शरीर का अहंकार और परिवार को अपना मानने से परिवार का अहंकार जाति को अपना मानने से जाति का अहंकार वस्तु को अपना मानने से वस्तु का अहंकार धन को अपना मानने से धन का अहंकार ऐसे ही भगवान को अपना मानने से सारे अहंकारों से छुटकारा मिलता है केवल एक भाव बना रहे केवल भगवान ही हमारे हैं और मैं भगवान का हूं मेरे तो गिरिधर गोपाल दूस रौन कोई मेरे तो मिल दर गोपाल खुश रो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई तात मात बात बंधु आपनों न कोई मात भ्रात बंधु आप नो न कोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाड़ी दही कुल की कहानी कहा करे कोई थो कुल की कहानी कहा करे कोई संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खो संतन बैठी बैठी लोग लाज खो ही मेर तो गिरधर गोपाल दूसरों न खो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न खोही ओढ़ल लोनर के टूकतीढ़ल लो, ही। लो ही। मोती मुंगे उतार दी ने ब माला पो मोती मुंगे उतार बन माला पी दूस रौ न थो मेरे तो गिरधर गोपाल दूस रो न को भी हंसुन जल प्रेम बेल बो हँसुन जल सीची सींची प्रेम बैल बोई अब तो बैल फैल गई आनंद फल हो अब तो बैल फैल गई आनंद फल हो पाल दूसरो न नो मेरे तो गिरधर गोपाल पाल दूसरो न नो दूध के मथनिया बणे प्रेम से बिलो दूध की मथनिया बणे से में से बिलो भी माखन जब खाड़ी ली लो छाछ पिए कोई माखन जब खाड़िली हो छ पी वे को देखो तो वीरधर गोपाल दूसरों नो मेरे तो तुगेर झड़ दो न भो भगति देखी राजी बई जगत देखी रोई भगति देखी कि दी जगत देखी की भगति देखी राजी राज जगत देखी रोई भगति देखी राजी हुई जगत देखी की रोई काश मीरा लाल गिरी तारो अब मही दासी मीरा लाल गिरधर थारो अब मही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नो श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल कहने वाले बहुत हैं पर दूसरों न कोई मीरा जी ने कहा इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल जरूर कहो पर भीतर से ये भी कहो दूसरों न कोई बस ये भाव जब आ जाएगा तो कोई भी अहंकार जीवन में नहीं रह जाएगा और भैया जब अहंकार नहीं रहेगा तब जब मैं था तब हरी नहीं कबीर कबीरदासी कर जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी हैं मैं ना जब मैं था अहंकार था तो ठाकुर जी नहीं और अब हरी हैं मैं ना अब ठाकुर जी हैं तो अब अहंकार नहीं रहा अब अहंकार नहीं है नारायण अहंकार शून्य होना ही चित्त का निर्मल होना है चित्त की निर्मलता क्या है चित्त की मलिनता अहंकार है और चित्त की निर्मलता अहंकार शून्यता है और एक ही बात मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं ये बात भीतर से हम स्वीकार कर लें अहंकार चला जाएगा विरहित हो जाए समाप्त हो जाए श्री कबीरदास जी कहते जब अहंकार नहीं रहा तब क्या हुआ कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर अब ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे कबीर कबीर जपते हुए ऐसा भी कहा जाता है कबीर जी राम राम करते हुए जा रहे थे और ठाकुर जी कबीर कबीर करते हुए पीछे पीछे चरण धूल लेते हुए चल रहे थे कबीरदास जी बोले जय जय प्रभो मैं दीन हीन आपका सेवक काहे को आप ये नाटक कर रहे हो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परत्पर पर ब्रह्म होते हुए भी ये क्या लीला कर रहे हो पर ठाकुर जी माने नहीं बोले जिस भक्त का चित्त अभिमान शून्य हो जाता है मैं उसके पीछे इसी प्रकार से चलता हूं तब तो श्री कबीरदास जी ने कहा कबीरा कबीरा क्या कहे चल यमुना के तीर एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर क्या कबीर कबीर कह रहे हो चलो जमुना जी के किनारे वृंदावन एक एक गोपी के प्रेम में करोड़ों कबीरदास बह गए ये क्या है ये भी कबीरदास जी की अहंकार शून्यता है मैं कहा हूँ प्रेमी मैं कहा हूं भक्त भक्त का दर्शन करना है तो ब्रज में गोपियों का दर्शन करो इसलिए ठाकुर जी ने नामदेव जी के साथ लीला की एक दिन की बात है ठाकुर जी ने सोचा कि नामदेव इस धरती का मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त बने देखिए साधकों के लिए बहुत उपयोगी बात है शरीर धारण करने की सार्थकता भगवत साक्षात्कार में है भगवान की अनुभूति में है और भगवान के दर्शन कई प्रकार के होते हैं स्वप्न में भगवान का दर्शन भी दर्शन माना जाता है स्वप्न दर्शन भी दर्शन माना जाता है क्यों माना जाता है संतों ने स्वप्न को साधक की उपासना का दर्पण माना है जैसे स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि दिखाई पड़ती है ऐसे ही हमारे स्वप्न ही हमारी साधना को बतलाते हैं क्योंकि स्वप्न की अवस्था में जीवात्मा स्वयं ही सृष्टि करता है तो उस जीव के संस्कार यदि तमोगुण प्रधान होंगे साधन भले ही कर रहा है पर तमोगुण के संस्कार उसके भीतर पड़े हुए हैं तो स्वप्न में उसको तामसी दृश्य दिखाई पड़ेंगे अशुभ दृश्य ऊटपटांग चीजें दिखाई पड़ेंगी लड़ाई दंगा मारपीट झगड़ा खून खच्चर लूट खसोट यही सब दिखाई पड़ेगा ऊट चीज दिखाई पड़ेगी स्वप्न में भी हुआ पाप कर्म करता हुआ अपने को देखेगा दुख में पड़ा हुआ देखेगा भजन करते करते साधन करते करते साधन तमोगुण दूर होगा तब रजोगुण प्रधान दृश्य स्वप्न में आने लग जाएंगे उससे भी जब ऊपर उठेगा तो सात्विकता के दृश्य दिखाई क्योंकि जब तक मन तमोगुणी है जीवात्मा के भीतर जब तक तमोगुण के संस्कार है तब तक तामसी सृष्टि करेगा रजोगुण के संस्कार होंगे तो रजोगुणी सृष्टि करेगा सात्विकता उसके चित्त में आ जाएगी तो सात्विक सृष्टि करेगा शतोगुण जब बढ़ जाता है ये आप लोग अनुभव करके देखिए तब आपको स्वप्न में गाय का दर्शन होगा ब्राह्मणों का दर्शन होगा संतों का दर्शन होगा आपको लगेगा हम गंगा जी नहा रहे हैं ऋषि में हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं हमको यमुना जी दिखाई पड़ रही है हमको अमुक संत ने अमुक बात कही हम अमुक मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं अमुक देवता का दर्शन अमुक देवी का दर्शन अथवा अमुक ऋषि का दर्शन हो रहा है ऐसे दृश्य दिखने लग जाएं, तो समझ लेना कि अब मन भगवत कृपा से सात्विक हुआ है और जब इससे ऊपर उठता है तब उसे स्वप्न में भगवान की लीला दिखाई पड़ती है भगवान से बातचीत होती है भगवान उसके साथ लीला करते हैं अब हम क्या कहें स्वप्न में भगवान के दर्शन का सुख कितना है उनकी लीला के दर्शन का सुख कितना है इसको कोई भाग्यशाली अनुभव करे कोई कहे कि स्वप्न झूठा है ये नहीं कहा जा सकता अरे भाई भले ही स्वप्न झूठा हो पर जिस स्वप्न में ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं वे तो सच्चिदानंद घने तो भगवान झूठे थोड़े ही हैं। भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष होता है स्वप्न में और हमने तो भगवत कृपा से श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से यह अनुभव किया है स्वप्न भी झूठा नहीं स्वप्न भी सच्चा होता है एकदम सच्चा होता है स्वप्न एक घटना हम आपको सुना हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे महापुरुष थे गृहस्थ पंडित थे पंडित श्री मोती जी उनका जन्म मध्य प्रदेश का था नर्मदा किनारे का था पटवारी थे अंग्रेजी शासन में पटवारी का पद होता न बाद में वो क्षय रोग हो गया उनको तो सब कुछ छोड़कर वे वृंदावन आ गए और वृंदावन में एक महापुरुष का आश्रय लेकर भी भजन करने लगे पूज्यपाद पाद प्रातः स्मरणी बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वेणु मनोद कुंज वाले महाराज जी के सन्निधि में रहकर वे भजन करने लगे महाराज उस समय कई संत भजन करते थे और मोती जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके संतों की सेवा में लगा दिया उधर से सब बेच बाच कर वृंदावन में संतों के लिए सेवा में लगा दिया और संतों से कहते आप भजन करो आप भिक्षा मांगने जाओगे उतना समय छूटेगा भजन का तो हम भिक्षा मांग लाएंगे ब्राह्मण तो यही है तो वो मधुकरी मांग लाते रोटी पंडित जी और संतों को जिमाते उनके शरीर में थोड़ी बीमारी थी क्षय रोग हो गया था उनको तो एक बार बेचारे बड़े दुखी हो गए कि अब ये शरीर आया तो इसलिए था कि संत सेवा करेंगे उल्टे हमको सेवा लेनी पड़ेगी तो रोने लगे रोते रोते सो गए तो स्वप्न में एक महात्मा आए और उन्होंने कहा मैं वृंदावन का संत हूं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं तुमने जो निष्काम भाव से संतों की सेवा की है मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुमको बीमारी हो गई है ये ठीक हो जाएगी चिंता मत करो मैं दवाई देता हूं तो स्वप्न में ही उन महात्मा ने झोली से एक पुड़िया निकाली और पुड़िया निकालकर उन पंडित जी को दे दी कि ले इसको खा लेना ठीक हो जाओगे कैसे खाएं बोले तुम पानी रखते हो सवेरे पीने के लिए उसी के साथ पानी के साथ ले लेना तो उन्होंने स्वप्न में ही पुड़िया लेकर अपनी तकिया के नीचे रख दी और वे जब जैसे ही सो के उठे तो उनको अरे हमको तो आज ये स्वप्न हुआ तो उन्होंने तकिया हटाई तकिया के नीचे वही पुड़िया दवाई की मिल गई अब देखो स्वप्न में पुड़िया दी गई और प्रत्यक्ष पुड़िया मिल गई और उन्होंने तांबे के लोटा में पानी भर के रखा था पुड़िया फांकी और पानी पी लिया महाराज असाध्य रो उस समय तो छह रोग असाध्य था एक तरह से हमारा बिल्कुल ठीक हो गए एक पुड़िया में ही चंगे हो गए अब बहुत समय तक जिए हमने भी उनका दर्शन किया मोती जी अब बोलिए स्वप्न स्वप्न रह गया एक महात्मा को स्वप्न में यमदूतों ने तारना दी और वे जब जगे तो उनके शरीर पर चोट के चिन्ह थे उन्होंने अपने गुरुजी को दिखाए शरीर पर चोट के चिन्ह थे जमदूतों की मार के चिन्ह थे उनका महाराज ये हो गया तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा कोई ऐसा अपराध था जिसको भोगने के लिए नरक जाना था श्री गुरुदेव भगवान की सेवा की यह महिमा है कि अब वह तुम्हारा जो नरक का भोग था वो स्वप्न में कट गया ऐसे तो ऐसे विलक्षण स्वप्न भी होते हैं हमारे यहां का स्वप्न विज्ञान बहुत उन्नत विज्ञान है अरे और तो और त्रिजटा कह रही है यह सपना में पुकारी सत्य गए दिनचारी इसलिए स्वप्न में भगवान का दर्शन भी दर्शन है वे भाग्यशाली हैं जिनको स्वप्न में ठाकुर जी दिखे और केवल दिखे नहीं खेले बोलें कोई लीला दिखावें वे भाग्यशाली इस दर्शन से श्रेष्ठ एक और दर्शन है वो है ध्यान का दर्शन नाम जब के साथ मंत्र जब के साथ यदि भगवान के स्वरूप का ध्यान हो तो साधक को लाभ ज्यादा मिलता है इसलिए मंत्र जप नाम जप के इसमें स्वरूप का ध्यान अवश्य करना चाहिए कैसे करें ध्यान जिसके सदगुरुदेव ने जिसको जैसा ध्यान बता दिया हो उस प्रकार का ध्यान करें अपने इष्ट स्वरूप का आप कहें कि सुना तो दिया बता तो दिया पर हमको ध्यान में आता ही नहीं स्वरूप तब क्या करें ठाकुर तो जी का जो स्वरूप आपको अत्यंत प्रिय लगे भले ही कोई विग्रह आपको प्रिय लगता है उस विग्रह का ध्यान करो अथवा आपको भगवान की अमुख चित्र छवि बहुत अच्छी लगती है तो वो चित्र छवि आप विराजमान कर लो सेवा में और मंत्र जप नाम जप करते समय उस चित्र पर अपनी दृष्टि को जमाओ मन को लगाओ बुद्धि को लगाओ दृष्टि को जमाओ मन ही मन प्रेम से चित्र का दर्शन करो भगवान के स्वरूप का दर्शन करो और दर्शन करके भावना करो जप करते हुए कि वह स्वरूप मेरे नेत्रों के मार्ग से मेरे हृदय में उतर आया है फिर मन ही मन उसको हृदय में दर्शन करो हृदय में दर्शन करके फिर नेत्र खोलो फिर बाहर देखो फिर बाहर से भीतर देखो फिर भीतर देखो फिर बाहर देखो इस तरह से बार बार इस अभ्यास को करो तो जो ये शिकायत है कि मंत्र जब करते समय दिमाग पता नहीं कहाँ कहां घूमता है वो बंद हो जाएगा पहला लाभ तो ये होगा दूसरा लाभ ये होगा कि कुछ काल इस प्रकार से उस स्वरूप का ध्यान करते करते उसी स्वरूप में विविध भावों का मुद्राओं का दर्शन होने लग जाएगा और वे चित्रपट बिहारी ठाकुर जी ही बातचीत करने लग जाएंगे लीला करने लग जाएंगे आप करके देखिए आपका ऐसा चित्र लग जाएगा भगवान के स्वरूप में कि आप जिधर दृष्टि डालेंगे उधर आपको उसी स्वरूप का अनुभव होने लग जाएगा तो ध्यान का दर्शन भी दर्शन है पहला दर्शन स्वप्न दर्शन दूसरा दर्शन ध्यान का दर्शन तीसरा दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन हम इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से भगवान को आँख भर के देख ले में। भगवान हमें हृदय से लगा ले में। भगवान हमारे मस्तक पर अपना करकंज पधरा देवे कबहू सुकर सरोज रघुनायक दरिहो नाथ शीस मेरे जैसा ध्रुव पर अनुग्रह किया है जैसा प्रहलाद जी पर अनुग्रह किया है जैसा चंद्रहास जी पर अनुग्रह किया है जैसा सबरी बाई पर अनुग्रह किया है जैसा मीराबाई पर अनुग्रह किया है ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर भगवान करे ये तीसरा दर्शन है अब अंतिम दर्शन बता रहे हैं। अंतिम दर्शन है इस सारे विराट ब्रह्मांड में भगवान को छोड़कर दूसरा तत्व नहीं है ऐसा विश्वास करते हुए जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम जान बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जगुपान सारे चराचर में भगवान का दर्शन करना यह अंतिम दर्शन है बहुत ध्यान से सुने जब तक यह दर्शन नहीं हुआ तब तक न तो ज्ञान पूर्ण है न ही भक्ति पूर्ण है इसलिए प्रत्यक्ष भगवत दर्शन के बाद भी साधक को वहां तक पहुंचना है जहां अपने ठाकुर को छोड़कर दूसरा कुछ रहता ही नहीं है ये देखो श्या ये देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन ये देखो श्याम ये देखो श्याम यही तो है मेरे जीवन पा ये देखो श्याम ये देखो श्याम ये देखो श्याम ये देखो श्याम लता में श्याम यमुना में श्याम लता में श्याम यमुना में श्याम कुंजन में श्याम श्यामा में श्याम कुंजन में श्याम श्यामा में श्याम देखो देखोश्याम ये देखोशाल तो दे देखो दे देखो देखो देखो ही तो है मेरे जीवन का। देखो श्याम वे देखो श्याम ही तो है मेरे जीवन का देखो श्याम वे देखो ये देखो श्याम ये देखो श्याम यही है श्याम नहीं यही है श्याम यही है श्याम श्याम श्याम श्याम ही श्याम श्याम श्याम श्याम बालक <i> <radar> भी श्या्याम भी श्याम बालक शाम, भी श्याम योगा भी श्याम मृद विश श्यामो दिशा मृद विष्याम श्यामि श्या नारी भी भीष नर भी भिष्या नारी विष देखो श्याम जीवन तो मेरे जीवन तो जित देखो तित श्यामयी है ये अंतिम दर्शन है चाहे तो प्रेम से इस अवस्था को हम प्राप्त करें चाहे ज्ञान से इस अवस्था को प्राप्त करें यहीं तक पहुंचना है बहुत ध्यान से सुने साधक सावधान हम सब सावधान हो जाएं जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं तब तक हमें चैन से बैठना नहीं तब तक आहार अहरनिश नाम जप करना है सेवा करना है हम बार बार निवेदन कर रहे हैं अपराध से बचते हुए सेवा करो और निरंतर नाम जप करो बस यही एकमात्र उपाय है और कोई साधन ठाकुर जी चाहते कि हमारा नामदेव इस कक्षा तक पहुंचे मेरे छप्पन बार दर्शन कर चुका है लेकिन अभी सारे जगत में मेरा दर्शन नहीं कर रहा है ये कचाई है ठाकुर जी ने लीला की इसी पंढरपुर में एक कुम्हार जाति के भक्त थे उनका नाम था श्री गोराई कुमार आदर की दृष्टि से लोग उन्हें गोराई काका कहते थे उनके घर में नित्य संकीर्तन होता था नित्य सत्संग होता था और उस सत्संग में के उस समय के महान सिद्ध उस घर में बैठकर सत्संग करते थे और तो राका बांका जी भी वहां पहुंचते थे सत्संग में और तो और नामदेव जी वहां सत्संग में रोज पहुंचते थे आप विचार कीजिए कैसा सुख होता होगा सब एक से एक बढ़कर सिद्ध और सब एक ही श्रेणी के महापुरुष बैठकर भगवत चर्चा करते होंगे क्या अपूर्व सुख हो होगा उस समय का एक दिन की बात है श्री ज्ञानेश्वर महाराज की छोटी बहन मुक्ताबाई ने गोराई काका से पूछा काका ये क्या है कुमारों के यहाँ थापी होती ना ठोकने वाली घड़ा ठोक ठोक करके बढ़िया बनाते हैं थापी लकड़ी की तो मुक्ताबाई ने थापी उठाकर पूछा कि काका ये क्या है बोले यह है थापी इससे क्या होता है बोले घड़ों को ठोक पीट कर बढ़िया बनाया जाता है और क्या होता है बोले कच्चे और पक्के घड़े की पहचान होती है इससे अरे काका तब तो ये बहुत अच्छी चीज है कच्चे पक्के की पहचान होती है तो मुक्ता भी कम सिद्धा नहीं थी महान सिद्धा थी ने कहा काकाजी फिर ये जितने घड़े हैं संतों को घड़ा बता दिया ये जितने घड़े हैं इनमें कौन घड़ा कच्चा कौन घड़ा पक्का क्योंकि आपकी मशीन ये बताती है कौन कच्चा पक्का है ले अभी परीक्षा करके बताता हूँ कौन घड़ा कच्चा कौन पक्का थापी उठाई पहले निवृत्तिनाथ जी के ऊपर लगाई फिर ज्ञानेश्वर जी के ऊपर प्रहार किया फिर सोपान देव जी के ऊपर फिर सावता माली के ऊपर राका बांका जी के ऊपर सब के ऊपर एक क्रम से थापी लगाते चले गए और सब शांत बैठे रहे और लकड़ी से कोई ठोके मत्था कितनी चोट लगेगी सब शांत बैठे रहे गोराई चाचा सिद्ध हैं, ठीक है कोई बात नहीं पर जैसे नामदेव जी के सिर पर थापी लगाई नामदेव जुट के खड़े हो गए बोले सत्संग करने बुलाया है कि पीठने बुलाया है घर पर हैं? ये कोई बात है लोग अपने घर पर आए हुए हरी भक्तों का वैष्णवों का पुष्प चंदन आदि लगाकर सत्कार करते हैं और आप अपने घर में संतों को बुलाकर थापी से चोट पहुंचा रहे हैं और वो भी एक छोटी सी बच्ची की बातों में आकर के वैष्णव अपराध कितना भयंकर होता आप नहीं जानते हैं क्या गोराई चाचा ने द्वारा तो थापी नहीं उठाई पर मुस्कुराकर कहा और सब घड़े तो पक्के हो गए दुर्भाग्य से यही कच्चा रह गया कह के बैठ गए अब सब गोराई की बात सुनकर हंसने लगे नामदेव जी तो बहुत भगवान के प्यारे भक्त उनको अच्छा नहीं लगा वो सीधे पंडरी भगवान के निकट गए बोले रो रहे थे आंख में आंसू थे लाडले हैं ना ज्यादा पंडरी नाथ जी ने पूछा जय जय नामदेव आज दुखी क्यों हो बोले प्रभो संतों की भरी सभा में गोराई चाचा ने हमको कच्चा भक्त कह दिया भगवान ने मुस्कुराकर कहा यह तो तुम भी जानते हो कि गोराई सिद्ध कोटी के भक्त हैं बोले हां भगवान जानता हूं और जब सिद्धकोटी के भक्त हैं तो उनका किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं ये भी जानते हो बोले हाँ ये भी जानते हैं वे कभी झूठ नहीं बोलते ये भी जानते बोले हाँ ये भी जानते हैं उनके जीवन में सच्चाई है ये भी जानते बोले हाँ जानते हैं तो फिर झूठ तो बोल नहीं सकते कि तुम कच्चे रह गए जरूर कच्चापन कुछ ना कुछ रह गया है तभी तो उन्होंने कच्चा कहा देखो अपनी कमी कोई बतावे तो दुखी नहीं होना चाहिए अति प्रसन्न होना चाहिए तुम्हें अपमान का अनुभव हो रहा है यह अनुचित है अपने से बड़े हमारी भूल हमें बतावे और हमें दुख हो अपमान का अनुभव हो तो हमारे महाराज जी कहते थे जिस व्यक्ति को अपने माता पिता संत गुरुजन इनके द्वारा कमी बताए जाने पर दुख हो जाए अपमान का अनुभव हो जाए उस व्यक्ति का सुधार किसी जन्म में संभव नहीं इसलिए हमारी प्रशंसा करने वाले हमें प्रिय नहीं होना चाहिए हमारे दोष बताने वाले हमें प्रिय होना चाहिए बहुत खुश हो जाना चाहिए और मन में यह सोचना चाहिए कि अरे ये हमारे महानुभाव यदि न होते तो हमारी इस कमी को हमें बताता कौन पर महाराज घोर कलयुग है पुत्र पिता को तब तक ही मानता है जब तक पुत्र पिताजी कि वाह हमारे जैसा लायक बेटा सबको हो अरे क्या कहना बेटा तुमने तो उजेला कर दे भले अंधेरा कर दिया हो तो कहेगा पिताजी बहुत अच्छे हैं और पिताजी ने टोका टाकी करी कहेंगे ये ठीक नहीं है वही महात्मा अच्छा वही गुरु अच्छा जो भक्तों की चेलों की बढ़ाई करे बुराई करे दोष बतावे कि तुम्हारी ये गलती है ये कमी है उस गुरु को भी निग्लेक्ट कर दिया जाता है रिजेक्ट कर दिया जाता है पर बहुत ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है जब तक व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसकी भूल कभी किसी समय सुधर नहीं सकती हमारी भूल नहीं है तो भी यदि कोई हमारी भूल बता रहा है तो भी हमें इसलिए भूल स्वीकार करनी चाहिए कि अमुक प्रकार की भूल से बचाने के लिए हमको ये प्रेरणा दी जा रही है और यदि हमारी भूल है तो हम ईमानदारी से स्वीकार करें और स्वीकार करने से लाभ होता है हम एक घटना आपको सुनाते हैं एक ब्रज के गाँव में एक घटना घट गट गई वहां अपने ठाकुर जी का एक स्थान था मंदिर की छत पुरानी थी वो गिर गई और एक बच्चा उसकी चपेट में आ गया और हॉस्पिटल में जाकर उस बच्चे ने प्राण त्याग दिए वहां जो जिस महात्मा को सेवा में रखा था वो विभाग गया वहां से क्योंकि गांव तो गांव होता पूरा गांव विरुद्ध हो गया अब हमारे पास सूचना गई तो हम पहुंचे तो गांव के सब लोग लड़ने के लिए तैयार बोले अपने स्थान में तो मार्वल लगा रखा है यहां टूटी छत ये नहीं कहा किसी ने भी कि हम लड़के उपद्रव करते टूट गई अथवा किसी ने गिराया थोड़ी ये किसी ने नहीं कहा सबके सब नाराज पूरे गांव के लोग और पूरी पंचायत इकट्ठी वहां अब एक महात्मा को उनके स्कूटर पर रामकृपाल रामकृपाली के साथ स्कूटर पर बैठ के हम गए थे हमने कहा है यहाँ यदि हम ये कहते हैं कि लड़के की गलती है या गाँव वालों की गलती है ये तो क्रोध में वैसे ही हो, हो सकता है ये लोग दूसरी आरती पूजा शुरू कर दें हमारी तो हमने उनसे कहा कि देखो जो दुखद घटना घटी उसके लिए हम स्वयं हृदय से पीड़ित हैं दुखी हैं कौन चाहता कि ऐसी घटना घट गट जाए पर जो होना था सो हो गया अब यह सब मोर पाप परिणाम ये सब मेरे ही किसी पाप का फल है क्योंकि मैं इस मंदिर से आश्रम से संबद्ध हूँ और मेरे ठाकुर जी के मंदिर में ये घटना घटी तो हम आप सब पंचों की जूती हमारे माथे पर हम दंड स्वीकार करते हैं गलती हो गई किसी की गलती नहीं हमारी गलती है आप लोग प्रायश्चित बताइए हम सोचते तो हमारी क्या गलती है? हम तो वहां थे भी नहीं हमारी क्या गलती और उपद्रवी लड़के थे घट गई तो अब क्या करते लेकिन हमने कहा नहीं ये मेरी गलती है इतना सुनते ही गाँव के लोग रोने लगे ले नहीं महाराज ऐसे मत करो हमें पाप पड़ेगा आप कहते हम बा हमारी जूती आपके सिर पे राम राम पाप करेगा ऐसा मत बोलो महाराज ऐसा मत बोलो तब क्या करें बोले अब ऐसा है कुछ यहाँ थोड़ा भागवत सप्ताह हो जाए अखंड कीर्तन हो जाए गांव का भंडारा हो जाए हमने कहिए तो हो जाएगा खूब बढ़िया जोरदार उत्सव हुआ महाराज और जिस परिवार के बालक की मृत्यु हुई थी वही लोग यजमान बने प्रेम से कथा हुई भूल न रहते हुए भूल स्वीकार करने में लाभ है और भूल रहते हुए भी हम लोग भूल को स्वीकार नहीं करते ये हमारा दुर्भाग्य भगवान ने समझाया नामदेव जी का दुख दूर हो गया एक प्रेरक प्रसंग हम सुना रहे हैं हमारे पूज श्री भक्तमाली जी महाराज खाक चौक पधारे महाराज जी की कमर झुक गई थी अब पूज श्री खाग चौक वाले महाराज जी का स्वभाव थोड़ा डांट डपटने का था तो हमसे कई बार कहते नाम लेकर अमुक दास भक्तमाली जी महाराज का बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुआ कहाँ हैं हम कहते महाराज बाहर गए हैं अरे यहाँ बुलाओ उनको ले आओ उनको बुलाओ हम दर्शन करना चाहते हैं तो हम गए सुधामा कुटी महाराज जी बाहर से आए थे कुछ लिख रहे थे हमने कहा महाराज जी खाग वाले महाराज जी याद कर रहे हैं तो महाराज जी ने पूरा वाक्य भी पूरा नहीं किया कलम बंद करके किताब बंद करके रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे उठ के चल पड़े सीधे हमने कहा महाराज जी अभी थोड़ी बुला नहीं संत की महापुरुष की आज्ञा हो जाए तो तुरंत पालन करना चाहिए वो तो चल पड़े हम पीछे पीछे महाराज जी ने डांटना शुरू कर दिया खाग वाले महाराज जी ने हमको बोले हमने ये थोड़ी कहा था कि तुम जाओ और उनको लुवा के ले आओ क्यों ले आए अरे इतने बड़े महात्मा को बुलाया कि दस पाँच साधु का न्यौता करते सौ दो सौ साधु जीमते इनको भी पंगत कराते कुछ कपड़ा लत्ता देते भेंट दक्षिणा देते तब इनका सत्कार होता तुम ऐसे ही लुवा लाए इनको चलो कोई बात नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ महाराज जी के लिए ऊपर चबूतरा पर कम्बल बिछवाया महाराज जी वहाँ नहीं बैठे नीचे चटाई पर बैठ गए साष्टांग दंडवत करके महाराज जी बैठ गए हाथ जोड़ के स्वभाव ही महाराज जी का ऐसा था अरे राम राम राम राम तुम्हारी तो कमर झुक गई है तेरी जेरे तेरी हे भगवान हे भगवान ओह हो बुढ़ा पा आ गया तुमको तो खूब तगड़ा देखा हमने अरे राम राम राम, राम। बुढ़ापा आ गया क्यों जाते हो बाहर कमर झुक गई वृंदावन वास करो महाराज जी बोले लोग छोड़ते नहीं है आग्रह करते तो जाना पड़ता है यहां आ जाओ खाक चौक में आसन ले आओ अपना हिम्मत नहीं है किसी की यहां से तुमको ले जाए यहां जाओ तो बात तो सही थी वहां आसन लगाने के बाद किसकी हिम्मत ले जाए वो तो धुन लग जाती थी उनको क्यों जाते हो बाहर क्यों जाते हो हमको बहुत खराब लगा कि कई दिन से कहते थे महाराज जी का दर्शन करना है वो आज हम लिवा के लाए तो कोई भजन सत्संग की तो बात नहीं डांट हो रहे महाराज जी को अब हमारे तो दोनों ही गुरुजी हमको खराब लगे क्यों जाते हो बाहर मत जाओ बाहर महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा क्या करें ज्ञान वैराग्य का अभाव है लोभ की वृत्ति बढ़ी हुई है इसलिए श्रीधाम वृंदावन छोड़कर इधर उधर भटकना होता है अरे राम राम क्यों कमाते हो क्यों लोभ लालच करते हो लाद के ले जाओगे महाराज जी से का कहा सब बात पता है लेकिन फिर भी क्या करें वैराग्य की कमी है आप जैसे महापुरुष आशीर्वाद दें तो भले ही संभव है मन में कुछ ज्ञान वैराग्य के संस्कार आ जाएं कुछ भक्ति आ इतनी विनम्रता से महाराज जी बोले और महाराज जी अपने ढंग से बोले चले जा रहे थे भला अब मत जाना कहीं कुछ प्रसाद मंगाया महाराज जी को प्रसाद पवाया और कुछ एक बढ़िया चादर उठाया अब बोले बेच के आओ महाराज को हमको बड़ा खराब लगा हमने कि महाराज जी आपने झूठ क्यों कहा वहां लोभ लालच है वैराग्य की कमी है सारा जीवन आपका बीत गया एक इंच भूमि कहीं खरीदी नहीं एक रुपए का संग्रह किया नहीं लोभ लालच छू भी नहीं गया आपके भीतर फिर आपने कह दिया कि लोभ लालच बढ़ा हुआ है वैराग्य की कमी है इसलिए वृंदावन छोड़कर भटकना होता है महाराज जी बोले पंडित जी लोभ लालच नहीं है और यह स्वीकार किया जाएगा कि मेरे भीतर लोभ नहीं है लालच नहीं है तो अहंकार आ जाएगा और वह अहंकार भगवान से दूर कर देगा इसलिए दोष न रहते हुए भी दोष को स्वीकार करना चाहिए सूरदासी क्या कुटिलखल कामी थे जो कहते मोसम कौन कुटिल खल काम जी तन दियो ता ही ऐसो नमक हराम तो एक तो ये है दोष न रहे तो भी उन्हें स्वीकार करना चाहिए साधक को अनुभव में नहीं आते हैं लेकिन फिर भी वे कहीं न कहीं चित्त में रहते हैं तुम्हें पता नहीं है लोभ पास यही गर्ण बंधाया सोनर तुम समान रघुराया जहां तक जीवत्व तो है वहां तक किसी न किसी तरह का लोभ तो रहता ही है हमने महापुरुषों के जीवन में देखा वे स्वीकार करते नारायण ब्यासी से बड़ा कौन होगा ब्यास जी कह रहे हैं हे नारद जी हमारी कमी हमें बताइए और श्री नारद जी ने कमी बताई है और ब्यास जी ने उस कमी की पूर्ति करने के लिए श्रीमद भागवत महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की इसलिए अपने जीवन में ये अभ्यास डाल लो अपने से बड़े महापुरुषों के पास दिखावटीपन से नहीं नाटकीय ढंग से नहीं ईमानदारी से निश्चल निष्कपट भाव से यह कहना सीख लो हमारी कमी हमें बताइए जिससे हम उसका सुधार कर नामदेव तुम्हारी कमी तुमको बताई तो तुम दुखी हो गए नामदेव नामदेवे अब सुखी हो गए अब प्रसन्न हो गए हमारी भूल थी हमारी समझ में आ गई लेकिन भगवान आपका इतना लाडला भक्त पांच वर्ष की आयु में आपने साक्षात दर्शन दिया आज भी प्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हो और फिर भी मैं कच्चा भगत रह जाऊं ये तो आपकी बदनामी होगी हमारी बदनामी थोड़ी होगी इसमें आपकी बदनामी होगी आप पक्का भक्त बनाइए जो कचाई रहेगी उसको दूर कीजिए ठाकुर जी ने मुस्कुरा कर कहा कच्चे को पक्का बनाने का काम हमारा नहीं है कच्चे को पक्का बनाने का काम किसका है बोले कच्चे को पक्का बनाने का काम श्री गुरुदेव भगवान का है गुरुजी का काम है कच्चे को पक्का बनाना गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़ी गड़ी काढ़ खोट अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट भैया जिस दिन गुरु जी की कृपा करुणा का अनुभव जीव को हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अनुभव हो गया तो उन्होंने हनुमान जी से यह नहीं कहा कि मेरे ऊपर आप अमुक प्रकार से कृपा करें क्या कहा जय जय जय हनु मान जय जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नार कृपा करो गुरुदेव की नई सत्ताईस बार राम जी के अवतार का दर्शन करने वाले यहां बसत मोई सुनु खसा यहां बसत सुनू मोहि सा बीते कलप सात रूबी सा बीते कलप सात अरुबी सात अरुबी सात अरुबी सा सत्ताईस कल्प तक रामजी की लीला का दर्शन करने वाले गरुजी के पूछने पर कहते हैं हजारों जन्म के पूर्व में अयोध्या में पैदा एक शूद्र था अकाल की मार से पीड़ित होकर मालवा गया वहां एक ब्राह्मण देवता से मैंने शिवमंत्र की दीक्षा ले ली और महाकाल भगवान की उपासना करने लग गया लेकिन कुपात्र को विद्यापचती नहीं है मुझे ज्ञान भक्ति पचा नहीं गुरुकर द्रोह कर हूँ दिन राति मैं गुरु से ही द्रोह करने लग गया एक दिन की बात है मैं शिव मंदिर में बैठकर के जप कर रहा था उसी समय गुरुजी आए मैंने सोचा गुरुजी आए हैं तो कोई बात नहीं हमारी माला पूरी नहीं हुई है उठकर के मैंने प्रणाम नहीं किया गुरुजी को कोई दुख नहीं हुआ कोई बात नहीं भजन कर रहा है अच्छी बात है लेकिन भोले बाबा नाराज हो गए जो खल दंड करो नहीं तोरा भ्रष्ट मोरा और शाप दे दिया अजगर के समान बैठा रहा अजगर की में चला जा हजारों जन्म तुझे लेने पड़े हाहाकार तेरा कभी मोक्ष न हो गुरुजी जी ने हाहाकार किया और नमामिश मीशान निर्वाण रूपम भुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम कहकर भोले बाबा को मनाया और भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया कोई बात नहीं अब इसके जल्दी जल्दी शरीर छूट छूट जाएंगे और अंत में इसको फिर मेरी भक्ति प्राप्त होगी तो फिर मैं अयोध्या में विप्रकुल में उत्पन्न हुआ और फिर वहां भी सब शास्त्रों का अध्ययन करके सब कुछ त्याग करके महर्षि लोमस जी के निकट गया लोमस्ि से राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की किंतु वे पहले मेरे भक्ति की परीक्षा के लिए ज्ञान का उपदेश करना चाहते थे मैं उनकी बात को ठीक से सुनता नहीं था तर्क वितर्क करने लग गया उन्होंने शाप दे दिया सपद हो पक्षी चंडाला और कागव सुंडी के रूप में फिर भी मैंने अपनी भक्ति की टेव नहीं छोड़ी गुरु की कृपा हो गई और इस कागव सुंडी स्वरूप से भी मुझे भगवान का दर्शन हो गया भगवान की लीला का अनुभव हो गया पर गुरु जी मैं हृदय की बात कहता हूं हजारों जन्म व्यतीत तो हो गए सत्ताईस कल्प बीत चुके हैं कागबुसुंडी शरीर में इसी नीलगिरी पर्वत पर बैठे बैठे लेकिन सबसे पहले जन्म वाले जो हमारे उज्जैन वाले गुरु जी जिन्होंने हमारे महद अपराध को भी क्षमा करके भोले बाबा की कृपा का पात्र बनाया उन गुरुजी का स्वभाव मुझे भूलता नहीं है एक शूल मोही न काओ। एक नूल मोहि बेसर न काओ। गुरु कर कोमल सील स्वभा गुरु कर कोमल सील स्वभा एक शूल मोहिबी शरण का एक शूल मोही बिशर निका हम तो एक ही बात सुनते हैं कि कामाक्षा देवी में यहां जो भी मांगो वो मिलता है हम तो एक ही बात मांगते हैं वैसे तो इस संसार में द्वारा आने की इच्छा नहीं है लेकिन कथनचित भगवत इच्छा से इस संसार में द्वारा आना हो तो जिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल हमें इस जन्म में मिले हैं वे ही सदगुरे सदगुरुदेव भगवान हमें पुनः प्राप्त हों ऐसे सदगुरु का चरण के चरण कमल प्राप्त हों तो मुझे हजार बार भी धरती पर आने में कोई संकोच नहीं है वस्तुता हम कितना कहें हम ईमानदारी से कह रहे हैं एकदम सच्चाई से कह रहे हैं इस जीवन में मात्र भी कोई अच्छाई है तो यह इस दिन हीन की नहीं है ये केवल श्री सदगुरुदेव भगवान का अनुग्रह है उनकी कृपा है उनकी कृपा से जीवन है उनकी कृपा से प्राण है उनकी कृपा जो कुछ मुंह से बोल रहे हैं यह भी उनकी वाणी है हमारा अपना कुछ नहीं अपनी शरीर की चमड़ी उतारकर गुरु जी के चरण की जूती बन जाए तो भी गुरु की गुरु की कृपा के ऋण से शिष्य कभी उर्ण नहीं हो सकता कभी उर्ण नहीं हो सकता सात समुंदर मसी करो सुरतरु कलम बनाए सब धरती कागद करूं, गुरु गुन लिखा न जाए गुरुजी जो कुछ कृपा पूर्वक देते हैं यदि वह भौतिक जगत की वस्तु है तो उसकी कोई विशेष महिमा नहीं क्योंकि भौतिक जगत की सारी वस्तुएं नाशमान है, है। इसलिए प्रत्येक सतशिष्य को गुरुदेव ने जो सबसे ऊंची वस्तु दी है वो क्या है कई बार बहुत दुख की दुर्भाग्य की बात है हम लोग अपने गुरुजनों के प्रति सोचने लग जाते हैं कि हमको तो गुरुजी ने दिया ही कहा इसको महंत बना दिया उसको अमुक बना दिया उसको तमुक बना दिया हमको तो कुछ नहीं दिया हम तो ऐसे ही ठन पाल मदन गोपाल रह गए भैया आप विचार करें क्या भगवान नाम से ऊंची कोई वस्तु है ठाकुर जी का नाम कान में सुना दिया क्या इससे बड़ी संसार की कोई संपत्ति हो सकती है क्या श्री कबीरदास जी कह रहे हैं राम नाम के पटतरे तरेवे को कछुना क्या ले गुरु संतोषिए हो रही मन गुरुदेव ने ठाकुर जी का नाम सुना दिया वैष्णव बना दिया कहा हम संसारी प्राणी थे हमें भगवदीय बना दिया हमें भगवान का बना दिया भगवान से हमारा पाणी ग्रहण करा दिया इससे बड़ा भी उपकार कोई हो सकता है क्या इसलिए भैया कच्चे को पक्का बनाने का काम ठाकुर जी ने कहा हमारा नहीं है कच्चे को पक्का बनाने का काम गुरु जी का है अब एक बात और हम कहना चाहते हैं वो ये है कि बहुत से लोग यही मानते हैं कि कृष्णम बंदे जगत तो अब श्री कृष्ण जगत हैं तो हमें अलग से सदगुरु का वर्ण करने की क्या आवश्यकता है एक ये प्रश्न समाज में है और इस दृष्टि से यह प्रश्न ठीक है कि आज के इस युग में सच्चे संत सदगुरु मिल जाए ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा कई बार सच्चे लोग मिल नहीं पाते हैं और हम फिर ठगाए जाते हैं फिर हमारी सारे संत समाज के प्रति श्रद्धा ही समाप्त तो हो जाती है ऐसा भी कई बार होता है इसलिए कृष्णम बंदे जगतगुरु इस दृष्टि से तो ठीक है लेकिन हमारा एक अनुभव है वो अनुभव यह है कि जब तक प्रत्यक्ष रूप में कोई सदगुरु जीवन में प्राप्त नहीं होते तब तक उपासना का मार्ग निश्चित नहीं हो पाता इसलिए प्रत्यक्ष प्रकट रूप में कोई शरीरधारी गुरु का करना आवश्यक है हा यह हम अवश्य कहते हैं कि सदगुरु के चरणाश्रय को ग्रहण करने जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए जिस महापुरुष के प्रति हमारी श्रद्धा हो पहले उस महापुरुष का कुछ काल संग करना चाहिए सन्निधि में रहना चाहिए फिर अपने आपको पक्का करना चाहिए हम आजन्म इनकी आज्ञा का पालन कर सकेंगे कि नहीं और जब यह निश्चित हो जाए कि हम इनके बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं तो फिर फिर कुछ बचा के न रखे अपना संपूर्ण समर्पण श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कर दे भैया पंडित जी महाराज कहते थे पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज हमारे ब्रज के सर्वोपरि संत वे कहते थे इसी जीवन में मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो सदगुरु के हाथ में अपने आप को बेच दे अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व न रखे वे जो आज्ञा देवे उसमें विचार न करे उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करे लेकिन हमारे समर्पण में कमी रहती है इसलिए हमारे जीवन में कचाई रह जाती है यद्यपि भाव से नामदेव जी गुरु भाव से ज्ञानेश्वर जी को स्वीकार करते थे लेकिन प्रत्यक्ष किसी को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए नामदेव जी ने कहा आप ही गुरु बन जाओ आपसे बढ़िया गुरु कहा मिलेगा कृष्णम बंदे जगत ठाकुर जी बोले नहीं किसी गुरु का आश्रय लो बोले आप ही बताओ कहा मिलेंगे गुरु जी तो बोले कल सवेरे उत्तर दशा की ओर जाना एक सरोवर मिलेगा वहां शिव शिव मंदिर मंदिर होगा, उस में जो कोई महापुरुष मिल जाए उन्हीं में उन्हीं को गुरु रूप में स्वीकार कर लेना वे जो कहें उसको मान लेना बस तुम्हारे जीवन की कचाई दूर हो जाएगी नामदेव जी भोर में उठे हो जल्दी गए वहां वहां जाकर उन्होंने क्या देखा एक कोई अवधूत महात्मा है एकदम पागल जैसे विरक्त संत है अवधूत और शंकर जी की पिंडी पर शिवलिंग पर अपने दोनों पैर रखकर सो रहे हैं। एक तो किसी भी मंदिर के गर्भगृह में सोना नहीं चाहिए फिर देवता की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए अब फिर पिंडी के ऊपर पैर रख के सो रहा कौन समझे ये महात्मा है नामदेव जी को थोड़ा रोष आया और उन्होंने कहे पागल कौन है मंदिर में सोता है और शिवलिंग के ऊपर पैर रखा हुआ है शंकर जी के ऊपर पैर रखा हुआ है क्या तुम्हें इतना भी होश नहीं कि तुम्हारे पैर हैं नेत्र खोल करके कहा आप कौन हैं बोले मैं नामदेव हूं अच्छा भैया नामदेव जहां शंकर जी न हो वहां मेरे पैर रख दो मुझे ज्ञान नहीं है कहा शिव है कहां नहीं है ठाकुर जी की लीला थी इसी महापुरुष भी तो भगवान के संकेत से लीला करते हैं अब वो जहाँ पैर उठा के रखे वहीं शंकर जी की पिंडी प्रकट हो जाए समझ लिए कि जिस महापुरुष के पास भगवान ने भेजा वे यही हैं। उन भक्त का नाम था संत श्री बिशोबा खेचर बिशोबा भक्त थे आकाश गमन की सिद्धि उन्हें प्राप्त थी इसलिए उनको खेचर कहा जाता था महान सिद्ध थे उन्होंने हृदय से लगा के कहा वे खेचर संत ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे उन्होंने कहा गुरु तो तुम्हारे ज्ञानेश्वर जी ही हैं, लेकिन हम तुम्हें एक बात का उपदेश कर रहे हैं तुम महान भक्त हो इस पृथ्वी के लेकिन अभी तुम सब में भगवान का दर्शन नहीं करते सबसे ऊंचा ज्ञान और सबसे ऊंची भक्ति यही है कि तुम सब में भगवान का दर्शन करो नामदेव जी ने प्रतिज्ञा कर ली ये सब कुछ भगवान है अब मैं भगवान से भिन्न किसी का भी अनुभव नहीं करूंगा नामदेव जी सब में भगवान का दर्शन करने लगे भाई देखो परीक्षा किसकी होगी हमारे आचार्य परीक्षा का अंतिम वर्ष था तो जब वेदांत विषय से हम आचार्य कर रहे थे तो उसका अंतिम पेपर प्रश्न पत्र मौखिक होता था मौखिक परीक्षा में एक बनारस के विद्वान थे एक प्रयाग के थे और एक हमारे वृंदावन के थे तीन लोग होते हैं और वो फिर अलग अलग नंबर देते हैं फिर वो उससे श्रेणी बनती है तो विद्यार्थी लोग भी पता लगाते हैं कि मौखिक परीक्षा वाला कौन आ रहा है तो उससे कोई सिफारिश हो जाए वो अच्छे नंबर मिल जाए विद्यार्थियों में मन में ये भावना रहती है तो हमको जब पता चला कि हमारे वृंदावन के पूज्य पंडित झाजी मैथिल ब्राह्मण हैं और बड़े विद्वान हैं झाजी गुरुजी, वे भी उनका भी मौखिक परीक्षकों में नाम है तो हमने सोचा वो तो हमारे महाराज जी से खूब बढ़िया से परिचित हैं हम उनको एकांत में मिल कहें कि गुरु आप हमको बता दीजिए कि क्या क्या प्रश्न पूछेंगे हम वही तैयार कर लेंगे अब सुनाएंगे हमको सौ में सौ नंबर दे देना तो हम गए सवेरे भोर में ही पहुंचे गए वो संध्या कर रहे थे उन्होंने आदरपूर्वक बिठाया बोले कहो कैसे आए हमने कहा हम ऐसे ऐसे आए हैं ये हमारी इच्छा है तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मूर्खों की जमात इकट्ठी होगी वहाँ पर जो दो चार विद्यार्थी ठीक से पढ़ने वाले हैं उनकी भी हम परीक्षा न लें तो हमको परीक्षक किस लिए बनाया गया और फिर तुम कहते हो बता दो क्या पूछेंगे तो हम अभी से बता देंगे तो परीक्षा क्या हुई फिर और अब कान खोल के सुन लो न आते तो तुमसे भले ही कुछ न पूछते पर तुम आए हो तो अब तुमसे हम खूब क्लिष्ट प्रश्न पूछेंगे और यदि तुमने एक भी नहीं बताए तो हम तो नंबर नहीं देंगे तुमको तुम जब नहीं बता सके तो दूसरे किसको हम पूछेंगे महाराज उन्होंने ऐसा निराश करके भेजा हम बड़े दुखी हुए कि इससे अच्छा तो न जाते सोई ठीक था और उन्होंने पूछा हमसे खूब और पंडित नहीं पूछा उतना उन्होंने खूब बढ़िया से पूछा और हमने बढ़िया से उनकी कृपा से बताया था हमको सौ में सौ नंबर मिले पूरे नंबर मिले तो नारायण कहने की बात यह है कि कोई विद्यार्थी ने श्रम किया है तो उसकी परीक्षा अवश्य ली जानी चाहिए अब विद्यार्थी कहे हम मेहनत बहुत करते हैं पर परीक्षा हमारी मत लो तो काहे बात की मेहनत किया तुमने विद्यार्थी तो ऐसा होना चाहिए जो कहे कि अमुक विषय में आगे से पीछे तक कहीं से भी हमसे पूछ लो ऐसा होना चाहिए नामदेव जी ऐसे विद्यार्थी है उन्होंने सब में भगवान का दर्शन किया ठाकुर जी ने लीला की देखे सब में भगवान को देखता है कि नहीं कहता तो मैं सब में भगवान को देखता हूँ ठाकुर जी ने लीला की क्या लीला हुई के ही घर सांझ ही अग्नि लागी के ही घर माज सांझ ही अग्नि लागी बड़ो रागी रह गई सोदारी हाँ बड़ो अनुरागी रह रही गई सोदारी है कहे आत सब कीजिए जो अंगीकार तार कहे आनाथ सब जिये जो अंगीकार हंसे सुमार हैरी मोही को निहारी हा हसे सुकुमार हरी मोही को निहारी है, हाँ, है। तुम्हारो भवन और सके कौन आया तुम भवन और सके कौन अ हाँ प्रसन्न छाने छाई आप सारिये हाँ बै प्रसन्न छानी छे आनिक को लोग कौने छाई हो छवाई दीजे पूछे आनी लोग कौन छाई हो सवाई डीजय निजय जोई भवे तन मन प्राण ब तन मन प्राण बारी है एक दिन की बात है औचक ही घर मांझ सांझ ही अग्नि लागी संजा का समय था अकस्मात नामदेव जी के घर में आग लग गई धुआं उठने लग गया आसपास पड़ोस के लोग दौड़े नामदेव जी के प्रति सब श्रद्धा रखते थे उनके घर की सामग्री को बचाने के लिए दौड़े और कई लोग उस धधकते हुए लपटों भरे घर में घुसकर वस्तु उठा करके ले आए पर नामदेव जी ने उनके हाथ से छीन लिया और उलटकर अग्नि में ही डाल दिया लोगों ने कहा पागल हो गए क्या बोले आप जो समझो इसलिए लिखा है औचक ही घर मांझ साझ ही अग्नि लागी बड़ो अनुरागी रह गई सो डारी जो बच गया था जो लोगों ने बचाया था उसको भी आपने अग्नि में डाल दिया बढ़िया घी के पीपा के पीपा गुड़ कंबल रजाई गद्दा लोटा थारी जो कुछ था सब जय हो जय हो महाराज ये भी लो ये भी लो ये भी लोगों ने कहा पागल हो गए लोगों ने कहा अब हम लोग कभी इनकी कोई सहायता नहीं करेंगे छप्पर भी नहीं छाएंगे देखते हैं कैसे इनका गुजारा होता है लोग तो चले गए अपने अपने घर पर ठाकुर जी पंडरी भगवान का उस जलते हुए घर में नामदेव जी को दर्शन होने लग गया प्रिया दासी वर्णन करते हैं कहें ओहोनाथ सब कीजिए जू अंगीकार सब कुछ स्वीकार कीजिए हसे सुकुमार हरिमोहि को निहारिए ठाकुर जी लपटो के मध्य प्रकट हो गए बोलो पंडरी नाथ भगवान की जय और नामदेव जी से कहने लगे नामदेव अग्नि की लपटों में भी तुम हमको देख रहे हो धन्य है नाम देव तुम्हारी भक्ति अग्नि की लपटों में भी तुम मेरा दर्शन कर रहे हो नामदेव जी ने उत्तर दिया बहुत प्यारा उत्तर है बहुत ध्यान से सुने तुम्हारो भवन को सके कौन आये आपका घर है आपको छोड़ के यहाँ कौन आएगा अरे भक्त के घर में या ठाकुर जी आएंगे या ठाकुर जी के प्यारे वैष्णव आएंगे और कौन आ सकता अब ये आपकी इच्छा चाहे आग बन के आओ और चाहे पानी बन के आओ ये आपकी इच्छा है तुम्हारो भवन और सके कौन आया सके कौन आइ प्रसन्न छाइया भै प्रसन्न छानी आप सारी है जलने में कितनी देर लगती थोड़ी देर में सब जल करके खाक हो गया राख हो गया एक अन्न का कण नहीं बचा था दूसरा कपड़ा नहीं क्योंकि सब कुछ जो बचा था वो सब अग्नि में स्वाहा कर दिया हम तो विचार करते कभी कभी के पत्नी कितनी अच्छी रही होगी नामदेव जी की पुत्र कितने अच्छे रहे होंगे नहीं कहेंगे पिताजी आप तो पगला गए हमारा और तुम सर्वनाश कर रहे हो लेकिन पुत्र और पत्नी भी अनुकूल थे नामदेव जी बोले देखो घर में तो बहुत दिन रह ली अब बड़े घर में रह रहे हैं बड़ा घर माने ठाकुर जी का पूरा आकाश ही चंदोबा है आनंद से प्रेम से भजन करेंगे अर्धरात्रि का समय हुआ आग बुझ गई ठंडी हो गई चांदनी रात है और नामदेव जी परिवार सहित चौड़े में बैठे हैं नारायण ठंड का समय था शीत ऋतु थी आ एक कपड़ा नहीं आप प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं पांडुरंग रंग गोपाल कृष्ण पांडु पांडुरंग हरी गोपाल कृष्ण हरी पांडुरंग रंग गोपाल कृष्ण हरी पांडुरंग हरी गोपाल कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हि राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हि राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरे रामदेव जी के स्वर में स्वर मिलाकर कीर्तन कीजिए राम कृष्ण हो जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हि गोपाल कृष्ण हरी जय जय पाण्डुरंग गोपाल कृष्ण हरी जय जय पांडुरंग हरी राम कृष्ण हरी गोपाल कृष्ण राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी गोपाल हरी राम रामकृष्ण रे राम hari jai jai ram krishna hari ram krishna hari jai jai he ho ram krishna hari jai jai ram krishna hari jai jai ram krishna hari nam krishna hari jai jai ram krishna hari ram krishna hari jai jai जी को सहन नहीं हुआ रुकमणी जी जय। नामदेव जी, नाम जी चौड़े आंगन में बैठ के भजन कर हां। रहे बोले हा महाराज घर में रहके बहुत दिन भजन कर लिया अब ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है अब तक तो हम कहते थे सब कुछ आपका है लेकिन आज भगवान ने स्वीकार कर लिया सब कुछ भगवान का भगवान ने ले लिया बहुत प्रसन्न है तो अब जल तो गया आग लग गई सब भस्म हो गया अब ये द्वारा छप्पर नहीं छबाओगे नामदेव जी हंसने लग गए बोले महाराज गांव के लोगों ने कह दिया कि हम सहायता करेंगे नहीं मांगना जाचना किसी से हमको है नहीं इसलिए ऐसे ही आनंद है और छप्पर छाने के लिए हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं ठाकुर जी बोले वैसे तो धंधे की तलाश में ही हम घूम रहे हैं पूरा दिन हो गया कहीं कोई मेहनत मजदूरी नहीं मिली आप मिले आप कहते छप्पर छवाएंगे नहीं बहुत बढ़िया छप्पर छाना जानता हूं मैं ये हमारी गृहणी है ना ये भी बहुत कुशल है थोड़ी देर में घर को लीप पोत के इतना बढ़िया बना देंगी कि आपका पुराना घर से भी अच्छा घर हो जाए नाम दे जी बोले जय जय बांस बल्ली कहाँ से आएगी घास फूस कहाँ से आएगी पैसा कहाँ से आएगा मान लो ये चीजें हम जुटा भी लें, आपने बना भी दिया तो आप कहेंगे मजदूरी लाओ तो हमारे पास कुछ होए तब ना मजदूरी दें ठाकुर जी बोले मजदूर मजदूरन के बेस में आए विठल भगवान पंडरी भगवान रुक्मणी जी के सहित बोले देखो धंधा तो सब दुनिया में दुनिया पड़ी है पैसा कमाने के लिए आप बड़े ऊंचे भगत हैं इसलिए हमारी इच्छा है कि एक दिन एक संत की ही सेवा सही तो हम बढ़िया से बना देंगे एक पैसा मजदूरी नहीं चाहिए सामान भी नहीं चाहिए मजदूरी नहीं चाहिए हम तो आए हैं बनाने के लिए बस बात इतनी है आप बहुत अच्छे अच्छे पद गाते हैं तो आप यदि कुछ मजदूरी देना ही चाहते हैं तो कुछ दो चार कीर्तन सुना देना बस उसी में हमारा आज की मजदूरी वसूल हो जाएगी जी बोले दो चार की क्या चले पूरी रात सुनाऊंगा कीर्तन और हमारे पास है ही क्या भगवान नाम को छोड़कर और हमारे पास कुछ नहीं है अब तो महाराज ठाकुर जी ने गरुड़ जी का आवाहन किया गरुड़ जी को कितनी देर लगे महाराज छान छप्पर का जितना मटेरियल था सब उपस्थित हो गया अरे भाई ठाकुर जी को बनाने में कितनी देर लगी ये श्रेष्ठ उपायी त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा अरे इस ब्रह्मांड को रचने में भगवान को कितनी देर लगी तो बिना किसी की सहायता से सारे ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं तो छप्पर छाना उनके लिए कौन सी बात है ठाकुर जी ने छप्पर छाया अपने हाथ से और सवेरे चार होते होते तो कहा नामदेव जी घर में प्रवेश करो ब्रह्म में प्रवेश बहुत अच्छा होता पूरा घर लीप पोत करके तैयार विचार करो हम लोग दीपावली के दिन द्वार खोल के रखते हैं दीपक जला के लक्ष्मी जी आवे लक्ष्मी जी आवे गौ सेवा घर में होगी ठाकुर सेवा संत सेवा होगी तब तो गरुड़ पर बैठकर नारायण के साथ लक्ष्मी आवेंगी और यदि गौ सेवा संत सेवा ठाकुर सेवा नहीं होगी तो लक्ष्मी आएंगी भी तो उल्लू पर बैठकर आएंगी तुम कोई उल्लू बनाकर ऊपर चढ़ जाएंगी उल्लू को दिन में भी नहीं दिखता तो भैया लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ से जहां लिपाई पुताई करें चौका लगावे वहां क्या कहना महाराज संपूर्ण घर में पूरा घर का कुठार भंडार धन धान्य से परिपूर्ण हो गया वो जब जो जला था ना वो सब फटा टूटा पुराना था और जो ठाकुर जी की कृपा से आया तो बहुत आ गया इसलिए आग लगना अशुभ नहीं होता इस इस कथा को सुन के घर में आग लगा मत देना हाँ आग लगना शुभ होता अपने आप किसी के घर में आग लग जाए दुकान में आग लग जाए व्यापारिक प्रतिष्ठान में आग लग जाए तो उस समय उत्तम पक्ष ये है कि अग्नि भगवान का पूजन करना चाहिए घी और गुड़ समर्पित करके भारतीय देसी गाय का घी और गुड़ अर्पित करके अग्नि का पूजन करना चाहिए उत्तम पक्ष ये हम एक दो उदाहरण नहीं तमाम उदाहरण दे सकते हैं जहां जहां स्वाभाविक अग्नि लगी उसके बाद वहां चंगन मंगन हो गया महाराज लक्ष्मी जी की कृपा बरस गई इसलिए जानबूझ के आग मत लगा रहे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अकस्मात लग जाए और अग्नि में भगवान का दर्शन करते हुए साक्षात अग्नि भगवान ही हैं ऐसा मानकर उनका पूजन करोगे महाराज कोई हानि नहीं होगी अरे भाई देने वाले ठाकुर जी ही हैं दुख नहीं करना चिंता नहीं करना तो राम जी अब तो घर सब धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और ठाकुर हाँ जी ने प्रत्यक्ष पंडरीनाथ के रूप में दर्शन दिया रुक्मिणी जी ने दर्शन दिया नामदेव जी रो पड़े चरणों में पड़ गए प्रभो आग बन कर भी आप आए और मजदूर मजदूरिन बन के भी आप आए जय हो लीलाधर की लीला की जय हो प्रणाम किया ठाकुर जी को और कहा नामदेव हम तो परीक्षा लेने आए थे तुम उत्तीर्ण हुए भगवान अंतरधान हो गए अब तो महाराज सवेरे होते ही लोग कहने लगे कि आज रात को भयंकर शीतलहरी थी नामदेव को हम लोगों ने जाति से बहिष्कार तो रात को ही कर दिया था लेकिन पता नहीं इस ठंड में बेचारी की क्या गति वही होगी देखें तो सही तो लोग उठ के आए तो क्या देखें क्या कहना महाराज वैकुंठ की शोभा वहां प्रकट हो रही है पूरा दिव्य भवन बना हुआ है सुंदर छप्पर छाए हुआ है अब बढ़िया रंगाई पुताई हो हो करके करके लिपाई पुताई एकदम चकाचक सुंदर बंधनवार लगे हुए हैं सजी भईये क्षेत्र भर के लोग इकट्ठे हो गए बोले दस बीस पचास मजदूर भी लगें तो रात भर में इतना काम संभव नहीं है कि चमत्कार कैसे हो शाम को आग लगी थी सवेरे भोर तक सब बन के तैयार और तो और इतनी सामग्री इनके घर में कहां से आ गई नए नए साल दुसाले कंबल गलीचे ये सब कहां से आ गए ये सब कैसे हो गया अब लोगों ने नामदेव जी से कहा नामदेव जी आप महान भक्त हैं हमारे अपराध को क्षमा करें लेकिन एक प्रार्थना है आपसे क्या बोले छान किसने छाई है ये चमत्कार कैसे हुआ पूछे आने लोग कौन है छाई हो छवाए दीज किसने छाई ये छान उस कारीगर को बुलाकर हमारी छान भी छवा दीजो छवा दो छान श्री नामदेव जी हंसने लगे बोले ऐसी छान छाने के लिए पहले घर में आग लगानी पड़ती है बोले कोई बात नहीं हम लगा देंगे बोले बचा खुचा सामान भी उसी में स्वाहा करना पड़ता है बोले वो भी कर देंगे पर ऐसी छान-छवतों जाए, बोले तुम व्यर्थ में ऐसी कोशिश मत करना क्यों? बोले इस छाने वाले की मजदूरी चुकाने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है अरे बोले हम इतने अमीर आदमी हमारे पास क्यों ताकत नहीं है बोले जिस मजदूरी को मजदूर चाहता है वो पूंजी तुम्हारे पास नहीं है बैठिया प्रीति मजदूरी मांगे वो प्रेम की मजदूरी चाहता है और प्रेम तो तुम्हारा लड़के बच्चों में है रुपया पैसा में है मान बढाई में है शरीर संसार में है ठाकुर जी में प्रेम तुम्हारा कहा है इसलिए पूछें आने लोग कोने छाई हो छवाए दीजे लीजे जोई भावे तन मन प्राण वारिये उस मजदूर पर तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है तब तो वह मजदूर आता है और ये छान छबाता है लोग फिर भी नहीं समझ रहे थे कैसा मजदूर कौन सा मजदूर बड़े बूढ़े लोगों ने करे रे भागो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है साक्षात अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय निकले है अप्रतनीक लक्ष्मीनाथ वैकुंठनाथ रुक्मिनाथ प्रभु ने प्रकट होकर स्वयं छप पर छाई है स्वयं छान छबाई है और तुम इनकी नकल करना चाहते हो हा हा अब तो सबके सब नामदेव जी के, नाम के चरणों में पड़ गए बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय नामदेव जी का इस भाव का एक बड़ा सुंदर पद है लोग परोसी पूछ नामा लोग पड़ोसी पूछर नामा लोग पड़ोसी पूछर नामा लोग पड़ोसी छान नीन य छान छवाई नव किन यवा यह तो छोते अधिक मयूरी दई हो तोवे अधिक मजूरी दई हो, तो हो, तो हो बेगही दे बता दे हूँ बताई लोग पड़ोसी नाम लोग पड़ोसी तू झेरे नाम तुमसे ज्यादा मजदूरी देंगे जल्दी बताओ नामदेव जी ने उत्तर दिया बेटिया प्रीति मजूरी मांगे बेटिया प्रीति मजूरी मांगे जो को छा बंदु सगे से तो रे भाई बंदुमें सगे तो बैठिया आप पुहिया बैठिया आप परोसी लोग पड़ोसी सी हूँ नाम वो बैठिया प्रेम की मजदूरी मांगता है ऐसी छान जिसको छवाना हो उसको भाई बंधु सगे संबंधियों से नाता रिश्ता तोड़ना पड़ता है और केवल उनसे प्रेम करना पड़ता है वह बैठिया दौड़ा हुआ आता है बैठिया माने मजदूर छप्पर छाने वाला लोगों ने कहा उस बैठिया का नाम गाम तो बताओ परिचय तो दो नामदेव जी परिचय दे रहे मजदूर का भैया वो कैसा मजदूर है झूठे फहल सबरी के खावे झूठे फल के खावे मजदूर का परिचय कारीगर का परिचय झूठे फल सवरी के खावे झूठे फल खान ऋषि स्थान विषरा ऋषि स्थान विशरा दुर्योधन दुरोधन की मेवा त्यागे दुर्योधन सग बिदूर घर खा साग बिदूर घर खावे।, खावे लोग पड़ोसी हैरना लोग पड़ोसी छान छान छवाई छवाई जिसने सबरी के जूठे फल खाए ऋषियों को भुलाकर सबरी पर कृपा की दुर्योधन की मेवा त्याग कर बिदुरु जी के यहाँ अलौनिया बथुआ का साग खाया वही इस छप्पर को छाने वाला है कंचन छानी पद्म दी ने कंचन छानी पद्म पद्मपति प्रीति की गाठ जुरा गोविंद के गुण बने नाम देव गोविंद के गुण बने नाम देव जिन झिनिया छबाई आ जिनिया छान छबा के गुण भने नाम देव गोविंद के गुण भने नाम देव जिन यानबा छान छानबाई लोग परो नामा लोग पड़ोसी पूछे नामा किन लोग पड़ोसी अब तो सब नामदेव जी के चरणों में पड़ गए बोले बस महाराज हम लोगों में ताकत नहीं है ना आग लगाने की ना छप्पर छबवाने की आपकी कृपा हो जाए तो भले भैया हम लोगों के साथ चलना है आपको चलना है ठाकुर जी के पास पहुंचना है बोले तो यहां जाना है तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ जो घर फूके आपना तो चले हमारे साथ इस हमारी बात को सुन के घर में आग मत लगा देना हा जो घर फूके आपना ये अहंका और ममता का मकान फूंक दो जला दो इस अहंता ममता के भवन को जला करके तब आप संत के पीछे चलकर भगवंत के चरण में पहुंच सकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम करते हैं आठ दस मिनट का समय बाकी है कुछ दिन बंधुदास जी कहेंगे सभी लोग बैठे रहेंगे आरती करके जाएंगे राम जैसे राम आप सभी को एक को सूचना ये है कि महाराष्ट्री के द्वारा एक एक महीने तक महाभारत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हम सबको होने जा रहा है यहां जो आयोजन हो रहा है यही सब प्रेमी लोग सीकर आप सब राजस्थान के लोग ही अधिक मात्रा में हैं और आप सबके गांव प्रायः उसी क्षेत्र में ही हैं मूल में इस बहाने अपनी जन्मभूमि का भी आप सब दर्शन कराना तो सीकर के पास में खोरी रामपुरा गांव है वहां पर एक महीने की